मृत जगत्सर्गा नवलक्षणाख्यम परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्ति हम बराकू पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवंदेहगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूपग्र सहगण रघुनाथां रघुनाथ सजीव साइम साहुदूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्ताजयूदर्पकंदर्प दर्प जयतिश्रीपतिर्गोपीरास मंडल मंडन नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तक जय मुदीरये वाचाकुभ्य कृपा सुंदभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते दासो श्रीजीवी कुत मंद मतीदयांद्र तुल यत्र पद्मना च पुराणपठन यही हरि त्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाणी तीर्था वसंति त्राच्युतारा प्रसंग ये भागवत पुराण नाराधि तो ये पुषपुराण मुखे तो ना मरा तेजा वृथा जन्म गतम यंपब्रजतपेतमेत कृत्यम दैपा विरह कातर आजुह पुत्रे तन्मयतयाद तम सर्वूतहृदस्लशुर्देह की जय परम मंगल श्री श्रीमदभागवत महापुराण सप्ताह पारायण तदर्गत आज ष दिवस पूर्व प्रसंग में श्री शिवदेव जी गोवर्धन पूजन लीला का निरूपण कराए श्री श्यामचंदर ने इंद्र को प्रकृत कृपित करने के लिए जानबूझ करके छह परमतों की स्थापना की श्रीमद् श्रीमद्भागवत ने श्रीमद बल्लवाचार्य चरण में निरूपण किया कि यूं तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है फिर भी श्रीमद् भागवत में कहीं परमत का स्थापन है कहीं श्री समाधि भाषा का निरूपण किया गया परमत की अपेक्षा समाधि भाषा वही मुक्ष होकर के विराजमान है तो कर्मवाद प्राक स्वभाववाद त्रिगुणों से जगत की उत्पत्ति होती है अपने आप सृष्टि पालन संहार होता है ये त्रिगुणवाद कर्मांग महेशवाद अर्थात कर्म करोगे तो देवता में फल देने की सामर्थ्य आएगी नहीं तो नहीं आएगी ये कर्मांग महेशवाद वार्तावाद जिसका जिससे काम चल रहा है वो ही उसका ईश्वर है ऐसे जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत श्री कृष्ण ने उठाए ये परम के सिद्धांत हैं स्वमत का सिद्धांत है कि प्राकृत देवता की आराधना न करके गुणातीत देवता की आराधना की जाए ये कृष्ण का अपना सिद्धांत है श्री गोवर्धन का पूजन जब ब्रिजवासियों ने किया इंद्र चिंतित हो रहा है विचार कर रहा है कि भाई अमावस्या के दिन हमारी पूजा नहीं हुई पड़वा के दिन हो जाएगी पड़वा के दिन भी पूजा नहीं हुई उस दिन सब इंद्र पूजन में लगे रहे गोवर्धन पूजन में दोज के दिन उस दिन भी इंद्र की पूजा नहीं हुई सारी बहने अपने भाइयों के पूजन में लगी नहीं भ्रातृ पूजन में भाई दोज का उत्सव हो रहा है तीज के दिन इंद्र का धैर्य टूट गया और इंद्र ने सांबर तक मेघ को आदेश दिया मेघ हाथी की सून के बराबर मोटी मोटी धारा बरसा रहे हैं सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास में आए श्री कृष्ण को तो बड़ी गुस्सा आई बोलिए इंद्र आज मेरे ब्रज को नष्ट करना चाहता है तस्मात तस्मात्मरणम गोपम मन नाथम मत परिश परिष्क्रियम ये गोष्ठ मेरा है मत शरणम मुझे मेरा घर होकर के विराजमान है यहाँ मेरे प्रेमी जन निवास कर रहे हैं गोपाए स्वात्म योगे नो मैं अपने योग से इस ब्रिज की रक्षा करूँगा ऐष में व्रत आहेता ये मेरा व्रत है और श्री कृष्ण को इंद्र के ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा है जैसे गुस्से में जो हाथ आता है उस वस्तु को लेकर के कोई खड़ा हो जाए ऐसे आपके हाथ में श्री गोवर्धन अपने आप ही टूट करके आकर के विराजमान हो गए आपने श्री गोवर्धन को उठाया नीचे बड़ा सुंदर जो एक रत्न वेदिका वो प्रकट हुई है उस रत्न बेदी के ऊपर श्री कृष्ण आप चढ़ गए आपने अपना हाथ जो ऊंचा किया गोवर्धन का शुरु भाग इतना ऊंचा निकल गया कि ऊपर उस समय जो गाय पशु पक्षी मयूर विराजमान थे गोवर्धन के ऊपर बादल रह गए नीचे और गोवर्धन का शिखर निकल गया ऊपर ऊपर के ब्रिजवासियों की ऊपर रक्षा हो गई और नीचे के ब्रिजवासियों की आपने नीचे रक्षा कर दी सबकी इस प्रकार से रक्षा करते हुए वे विराजमान हुए श्री ब्रिजवासियों ने गिराज के नीचे शरण ली है किसी को दिन में बिरहा किसी को रात्रि में बिरहा किसी को मध्यान्ह काल में बिरहा यहाँ सात दिन पर्यंत सब ब्रजवासियों ने एक साथ कृष्ण का दर्शन किया सब परम परम आनंदित हो रहे हैं श्री यशोदा जी नया माखन निकालती जा रही हैं श्री ब्रजराज नंद अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराते जा रहे हैं माखन जमाते जा रहे हैं बाम भाग में सारी पुरियाएं खड़ी हुई हैं यशोदा सब गोपो से कह रही हैं कि बेटाओ गोवर्धन है भारो कन्हैया बारो निकसहारो लग सारे सखा अपनी अपनी लठिया लगा करके खड़े हुए हैं श्री प्रिया विशाखा के कंधे को पकड़ करके धीरे से कान में फुसफुसाती हुई कह रही हैं कि ग्रिंदम गुरुम कोमलम पंचशाखे कथम नाम दध्यात सखाते विशाखे पुरस्तात प्रेक्षहा चिंत एदम मोह माम की खेदम यातिदम अरे विशाखा तेरे सखा श्री श्याम सुंदर आज गोवर्धन को धारण कर रहे हैं प्यारे की भुजा कितनी कोमल है कहीं प्यारे को भार नहीं लग रहा हो मेरा चित्र तो व्याकुल हो रहा है श्री विशाखा जी कह रही हैं यदि ऐसी बात है तो तू ही गोवर्धन से प्रार्थना कर ले उस समय श्री किशोरी जो गिरिराजी से प्रार्थना करती हुई कह रही हैं कि गिरे तात गोवर्धन प्रार्थनेयम बप नाली लघिष्ठम विधेयम भवंतम यथाधारियन ए शास्ते न धत्ते श्रम मंगलात्मन नमस्ते बोले हे तात हे गिरी हे गोवर्धन यदि हम ब्रिजवासियों के द्वारा आपकी कोई सेवा कभी की गई हो और आपने हमारी सेवा को स्वीकार किया हो तो यही प्रार्थना है कि आप हल्के होकर के प्यारे के श्रीहस्त के ऊपर विराजमान हो जाओ जिससे प्यारे को श्रम नहीं हो श्री गोवर्धन अत्यंत हल्के होकर के विराजमान हुए सुर पे गिर खाड़े रहो श्याम सुंदर जो बंशी पे तेर दे रहे हैं बंशी के सुर के ऊपर गोवर्धन अचक अधर खाड़े हुए श्री प्रिया अपनी नैन कोर के ऊपर श्री गोवर्धन धारण किए हुए हैं, जहां सखाओं ने जैसे लोटिया लगा रखी है ऐसे प्रिया ने भी अपने नैन की कोर के ऊपर गोवर्धन को धारण कर रखा इंद्र बोला ब्रिज का नाश हुआ के नहीं बोले वहां पे तो आनंद हो रहे हैं महामहोत्सव बोला वर्षा बंद करो वर्षा जिस समय बंद हुई है सुखपूर्वक आपने सब ब्रिजवासियों को कहा अपने सामान को अपने सामान को लेकर के सब बाहर निकल लें। सब ब्रजवासी अपने सामान को लेकर के बाहर निकले और सामान को बाहर निकलने के बाद में श्री ब्रिजवासी जो हैं उनके निकलने पर श्री श्याम सुंदर ने जैसे लीलापूर्वक गोवर्धन उठाया उसी प्रकार लीलापूर्वक यथास्थान श्री गोवर्धन को आपने स्थापित कर दिया सारी सखा जितने भी ब्रिजवासी सब कन्हियां को आलिंगन करें सब कन्हैया के हाथ पाम दाब रहे हैं कह रहे कन्हैया को श्रम हुआ होगा इसलिए शयन कराओ जल्दी से कन्हैया को सबने आनंद पूर्वक उस समय शयन शे, कराया आयुर्वेदिक अच्छा अच्छा बड़ी कृपा बड़ी कृपा तो सुखपूर्वक आपने गोवर्धन को यथास्थान स्थापित कराया है आपने तीज से लेकर के नौमी पर्यंत गोवर्धन धारण किया श्रृंगार भक्ति रस का एक गुण है कि संयोग की स्थिति कोट चंद्रमा के समान उन्मादक है वियोग की स्थिति कोट सूर्य के समान प्रकाशक है व्योम ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्रकट होते हैं जबकि संयोग के समय केवल माधुर्य प्रकट होता है जब तक कृष्ण सामने रहे तब तक तो सब कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं जब कृष्ण पलकों की ओट हुए सारे ब्रजवासियों के मन में अब विचार आया कि कहा सात को उसका गोवर्धन कहा सात बरस दो महीना दस दिन का कन्हैया और कहां सात दिन पर्यंत आपने आसन बदले बिना गोवर्धन धारण किया कृष्ण कहीं ईश्वर तो नहीं है सो सब बजवासी कृष्ण के पास श्री नंद बाबा के पास में आए दशमी के दिन और कह रहे हैं बाबा हमें तुम्हारे बेटा में एक दोष सदी खे बुल बोल कन्हैया कहूंगी ईश्वर तो नहीं है हमारे ब्रिज में ईश्वर किसी को कहना ये गाली है अभी भी दो ब्रिजवासन लड़ती हो तो तीसरी आके कहती है ओ परमेश्वरी तू चुप तो यहां परमेश्वरा परमेश्वरी ये आदर नहीं है ब्रिज में परमेश्वर कहना गाली है तो नंदबाबा कह रहे हैं मेरे लाला को क्यों गाड़ी दे रहे हो या कि तो जन्म पत्नी में गर्गाचार्य लिख गए हैं सारे ब्रजवासियों का संदेह दूर हो गया श्री कृष्ण उस समय है नहीं आप गए हुए हैं श्री गोवर्धन के पास में एक अंत में सब गायों को गायों गोपों के ऊपर छोड़ करके आप अपने मित्र अपने भक्त श्री गोवर्धन की कुशल पूछने के लिए गए गोवर्धन के ऊपर हाथ फेरते हुए सहराते हुए कह रहे हैं भैया गोवर्धन तेरे कहूं चोट तो नहीं लगी इन ने जिस समय तेरे ऊपर बंझे प्रहार किया कहीं खुरसट तो नहीं लगी है गोवर्धन कह रहे भैया कैसी बात कर रहे हो हे प्रभो कैसी बात कर रहे हो मुझे तो महा महा आनंद की प्राप्ति पता ही नहीं आपके श्रीहस्त का जो स्पर्श प्राप्त हो रहा था मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुष्प वृष्टि मेरे ऊपर कर रहा है ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है श्री गोवर्धन बहुत देर आप गिरिराज के पास में बैठे रहे भक्ति के पास ही हरिदास वरे होकर के श्री गिरिराज विराजमान है उनकी कुशल पूछते रहे श्री गिरिराज कह रहे भैया गय्यान को संभाल ले जा पर उठ नहीं रहे हैं मित्र के पास में ही अपने भक्त के पास में ही बहुत देर तक बैठे रहे फिर ग्रास से विदा लेकर के आप जिस समय आए सारे सखागण जितने भी ब्रजवासी ने कन्हैया का एक साथ आलिंगन कर लिया आप कह रहे हैं बाबा ये सब सबने ब्रिजवासी खट्टे क्यों किए हैं ब्रिज को कहूं बाहर ले जाए को बेचारे का बोले नहीं बेटा ये सब यूं कह रहे हैं कि कन्हैया कहूँ ईश्वर तो ना है। आप बोले ताऊ ऐसा क्यों कर रहे है हमको अपने से दूर क्यों कर रहे हो ऐसे कह करके आप सब ब्रजवासियों के साथ में आनंद पूर्वक मिल रही है बोले मैं आपसे अलग नहीं सारे सखागण के हैं बोल भैया आज गर्गाचार्य जी जो कन्हैया के लिए कह गए वो बात बिल्कुल सांच निकली सत्य हमारो कन्हैया नारायण जैसो है अच्छो एक बात बता यदि नारायण तेरे सामने आ जाए तो तू नारायण सुगे बो सारे सखा के रहे हैं बोल भैया हम तो ये कहेंगे कि नारायण अपने लोग को दिखा दो हमारो कन्हैया नारायण जैसो हमारे कन्हैया के वैव को देखो चाहता कभी भी प्रेम सेवोत्तर जो ब्रजवासी हैं उनमें ऐश्वर्य दर्शन की इच्छा नहीं है वहां जो ऐश्वर्य दर्शन किया जा रहा है वो अपना ऐश्वर्य नहीं देख रहे हैं तत्वतः तो वे कृष्ण के ऐश्वर्य को देखना चाह रहे हैं अपने प्रिय के ऐश्वर्य को देख करके उनको गौरव की प्राप्ति होती है तो पूछ रहे हैं कह रहे हैं बोले कन्हैया हमें बैकुंठ दिखाई देो का आप बोले बैकुंठ देखोगे हां दिखाई दूंगा सारे सखा रहे भी हम भी देखेंगे। हम भी गमन करेंगे हम भी बैकुंठ गमन करेंगे अब ये बात हवा की तरह से फैली बूढ़ी बूढ़ी गोपी बोली बोले बेटा कन्हैया न्यूरो श्री कृष्ण दादी के पास में पहुंचे बोले दादी क्या बात है आप कह रही, रही हैं बोले बेटा हमने ये सुनी तू अपने सखान को बैकुंठ ले जा रहे हो बेटा इन बच्चा को बैकुंठ जाए को अभी समय ना है बैकुंठ जाए को समय तो हम बूढ़े इनको सारे सखा डर गए बोले भैया बैकुंठ देखे के तह मरबो पड़ेगा का यो कहे अपने मरे बिना बैकुंठ ना दिखे आप बोले नाना ना, कोई को मरवे की जरूरत ना है सबन को जिंदा ही वैकुंठ दिखाई दूंगो सब कहते हैं भैया हम भी वैकुंठ करेंगे हम भी वैकुंठ गेंगे जाको जग मरवो कहे सो मेरे आनंद यहां पर ये भी आनंद का विषय हो गया अब ये खेल हो गया बोल भैया भैकुंठ गमन कब कर रहे हो कन्हैया बोले भैया मुहूर्त निकलवा रहे आगे कार्तिक पूर्णिमा तीन दिन बाद जो आ रही है वो सुंदर मुहूर्त है चार दिन बाद को सारे ब्रवासी वैकुंठ दर्शन करने के लिए उत्कंठ उत्कंठ है तत्वतः कृष्ण का ऐश्वर्य देखना है इन्हें अपना ऐश्वर्य नहीं देखना है इनकी रुचि तो कृष्ण सेवा में है ऐश्वर्य दर्शन में इनकी रुचि नहीं है ऐश्वर्य भोग में रुचि नहीं है कृष्ण सेवा में ही इनकी एकमात्र रुचि है श्री कृष्ण उस समय आनंद पूर्वक सब ब्रजवासियों को संग में लेकर पधारे इसके पहले एकादशी के दिन श्री ब्रजराज आप अर्धरात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने के लिए गए वरुण देवता के दूत आपको पकड़ के ले गए हैं श्री कृष्ण नंद के पीछे पीछे दौड़े बरुड़ देवता तो घबरा रहे थे अपने सेवकों को डांट रहे थे कि अरे मूर्खो किसको पकड़ के ले आए ब्रिजराज से कह रहे हैं बाबा आप विराजमान हो अभी मैं आपको भिजवाने की व्यवस्था करता हूं श्री कृष्ण आते होंगे उनका स्वागत कर लू उनका दर्शन कर लू मेरे अहोभाग्य वे अपनी चरण मेरे इस लोक को प्रदान करेंगे द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं जैसे ही कृष्ण आए पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित करते हुए श्री बरुण देवता कह रहे हैं नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्म परमात्मा ने हे ब्रह्म हे परमात्मा हे भगवान आपकी जय हो जय हो नाबा की छाती चौड़ गई बोले है कोई को बेटा है ऐसा जाकि बरुण देवता ब्रह्म कह के स्तुति करे बाबा जिस समय लौट करके आए अपना नित्य नियम पूरा किया चौपाल के ऊपर आकर के बैठे सारे ब्रजवासी बाबा के पास में आए बोले बाबा कल कहा चलोगे और कैसे काव्य हो कैसे डूब गयो कैसे डूब गयो जल में बाबा कह रहे हैं अजी कल की बात मत पूछो कल तो न जाने हम कौन से लोक में पहुंच गए और वहां के मेहन्ती जी की तो हमारे कन्हैया के संग में भी चिन्हवन कसे आए पहचान और तुम्हारे लाला की कैसी कैसी स्तुति करी है और बाबा नमक मिर्च मिला मिला करके श्री कृष्ण की बड़ाई कर रहे हैं कि तुम्हारे लाला को भगवान कह के हाथ जोड़े ब्रह्म कह के हाथ जोड़े परमात्मा कह के हाथ जोड़े बोले अच्छो हमारो कन्हैया ब्रह्म है परमात्मा है भैया ब्रह्म परमात्मा है तो हमको भी वैकुंठ दर्शन करा दे जगत में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी बोले बैकुंठ लक्ष्मी नारायण अब ये तो रसकन की बात अलग है कि वो गोलो को वृंदावन की महिमा को गायन करें पंचायत में तो सबसे बड़ी वस्तु जो है वो बैकुंठ है आप सारे ब्रजवासियों को लेकर के गए यमुना जी में स्नान कराया और जैसे ही ब्रह्मकुंड में स्नान कराया वहां सारे ब्रजवासी उनको यह लग रहा है जैसे हमारी चिन्हमय उपाधि भी लीन होती हुई चली जा रही है से से भाव वो समाप्त हो रहा है प्राकृत उपाधि तो है ही नहीं चिन्मय उपाधि है वो चिन्हमय उपाधि भी लीन होती हुई चली जा रही है बाप की श्री ब्रजवासियों को संतोष नहीं हुआ बोले हाय हम कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे यदि हमारे द्वैत भाव की समाप्ति हो गई तो हम सेवा कैसे करेंगे आपने ब्रिजवासियों की जब अरुचि देखी कि अत्यंत कूटस्थ होकर के स्थित होने पर ब्रह्म के साथ में कूटस्थ होकर के स्थित होने पर उसके आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक स्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए इन ब्रिजवासियों को अद्वैत की भावना प्रिय नहीं लगी आपने ब्रिजवासियों की अरुचि देख करके इनको ते तो ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्णेन्द्र चौधरता ब्रम हृदय से इनको निकाला ब्रह्म की तुलना की गई एक पोखर से हृदय से जबकि भक्ति की तुलना की गई समुद्र से जो समुद्र का नहाने वाला है उसे पोखर में नहाने में आनंद नहीं आया ऐसे ही जो भक्ति का आस्वादन लेने वाले हैं उनको सायुज मुक्ति में आनंद की प्राप्ति नहीं है कूटस्थ होकर के सुख भोगने की में उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती है वे कहीं द्वैत को धारण करते हुए सिर्फ सेवक भाव से ही सेवा करना चाहते हैं इसीलिए सब ब्रिजवासियों को वापस गोलोक का दर्शन करा करके आप वापस लेकर के आए कृष्ण के वैभव का दर्शन कराया पंत ब्रिजवासियों को आनंद नहीं आ रहा है ऐश्वर्य के कारण सेवा करने का अवसर प्राप्त वहां कृष्ण नहीं दे रहे हैं इसलिए ब्रिजवासियों को आनंद नहीं आया गोलोक दर्शन करने के बाद में भी ऐश्वर्य दर्शन के बाद में भी ब्रिजवासी वापस लौट करके श्री ब्रिज में आए धाम ऐसी वस्तु है ये रस्म धाम कि ये अपूर्ण रूप से रस की स्पूर्ति करा देने वाला है यहां पर सेव्य सेवक भाव परिपूर्ण रूप से विराजमान होता है इसलिए ब्रदवासियों को परम परम सुख की प्राप्ति यहां पर हुई जैसे ही धाम की मेहमा श्री शुभदेव जी ने दिखाई कि लोको रंबे नाश्ते बंडाट भी था पिक क्वापित त्यंज सा बंधवर्गम वैकुंठम सुष संदर्श भूय गोष्ठम निंदे पात सत्वाम मुकुंदा के इस भा में उ उनसे बढ़कर के और कोई दूसरा स्थान नहीं है इसलिए ऐश्वर्योत्तर श्रीमद गोलोक का दर्शन करके अर्थात गोलोक का जो बहन मंडल है उसका दर्शन करके भी ब्रिजवासियों को आपने पुनः रसमें जो भव वृंदावन है उसमें ही ब्रिजवासियों को अवस्थित किया ठाकुर की लीला दो प्रकार की है एक है प्रकट लीला एक है अप्रकट लीला प्रकट लीला अधिकारी अनधिकारी सभी को कृष्ण का दर्शन कराने वाली लीला है श्री कृष्ण एक सौ वर्ष पृथ्वी मंडल के ऊपर जब विराजमान हुए उस समय जो अनधिकारे हैं उनको भी कृष्ण का दर्शन हुआ तो प्रपंच गोचर होकर के जो लीला विराजमान है उसका नाम है प्रकट लीला परंत प्रपंच के द्वारा जो लीला नहीं दिखती है उस लीला का नाम है अप्रकट लीला अप्रकट लीला दो प्रकार की एक है भवन गोलोक की लीला और दूसरे हैं दिव्य गोलोक की लीला दोनों गोलों का अंतर करने के लिए दिव्य गोलों को कह दिया गया गोलोक और भवन वृंदावन जहां पर हम लोग विराजमान है पृथ्वी के ऊपर इस वृंदावन को कह दिया गया गोकुल तो यद तो गोलोक मामास्थित तत्व तो गोकुल वैभवम वो गोलोक इस गोलों का वैभव है ये उस गोलोक का वैभव नहीं है इसका वैभव वो गोलोक क्योंकि रस की प्रधानता है और स्वरूप सेवा जैसी इस गोलोक में है माने गोकुल में है वैसी गोलोक में भी नहीं है इसलिए गोकुल की विशेष विशेषता है बहु वृंदावन की श्रीमद वृंदावन चिन्ह में है वे रसरूप हैं जिस समय सृष्टि होती है उस समय पृथ्वी उत्पन्न हुई और जैसे कोई दिव्य कमल पृथ्वी के ऊपर आकर के टिक गया सरोवर है सरोवर में पानी नहीं है सरोवर में पानी उत्पन्न हुआ और जैसे कोई दिव्य कमल वह सरोवर के ऊपर तैरने लग जाए टिक जाए इसी प्रकार पांच भौतिक पृथ्वी के ऊपर श्रीमद् वृंदावन धाम टिके हुए जब महाप्रलय हो जाएगी उस समय प्राकृतिक तो नष्ट पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी परंतु तो श्रीमद वृंदावन सदा सदा बने रहेंगे वृंदावन का कभी भी विनाश नहीं होगा और यहां श्री प्रभु की जो लीला है वह निरंतर निरंतर चलती रहेगी तो इस प्रकार भूम वृंदावन की विशेषता विशेष होकर के विराजमान है इसलिए लोकवथ लीला होने के कारण यही लीला सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है क्योंकि यहां स्वरूप की उपासना हो रही है यहां ऐश्वर्य की उपासना नहीं हो रही है बोलो श्री वृंदावन धाम की जैसे ही धाम की महिमा का वर्णन किया गया वैसे ही श्री शु, सुखदेव शु, जी को श्री रास लीला की स्मृति हुआ है। तो यद्यपि प्रश्न नहीं किया गया था फिर भी सभी लीलाओं में मुकुटमणि श्रीमती श्रीमती श्री रासलीला का श्री, श्री सुखदेव जी योग्य श्रोता परीक्षित को देख कर के आनंद उल्लास में उत्साहित होकर के परीक्षित के प्रेम को देख करके परम परम उत्साहित होकर के उस लीला का गायन करने लगे श्री श्रीधर स्वामी पाद ने श्री, श्री रासलीला को निवृत्त परेयम पंचाध्यायी नि मार्ग की शिक्षा देने वाली निरूपण किया अर्थात ये जो रासलीला है ये रासलीला किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र अम्बरीश के कल्याण के लिए नहीं है ये श्री श्याम की अपने स्वरूप में अपने को सुख देने के लिए उनकी अपनी लीला उसके द्वारा दूसरों का कल्याण हो रहा है तो हो जाने दी उसमें उसके लिए निषेध नहीं है जो अधिकारी हैं वो यहां तक पहुंचेंगे जो अनाधिकारी हैं वे नहीं पहुंचेंगे परंतु ये स्वस्वरूप रूप में श्री प्रभु की लीला है आनुसंगिक रूप से अनन समूहित जो फल है माने गौण फल है वो गौण फल ये है कि इसके द्वारा हमको शिक्षा मिल रही है कि ये लीला श्री दसवान पात कर रहे हैं लीला नृवृत्त परी निवृत्त मार्ग की शिक्षा देने वाली है पंत तत्वता तो श्री श्याम सुंदर कोई शिक्षा देने के लिए लीला नहीं कर रहे हैं वे तो सस्वरूप में लीला कर रहे हैं इसलिए श्री ये लीला स्वरूप के संपूर्ण तत्व को प्रकट करने वाली ब्रह्मा जी से चतुर्श्लू की श्रीमद भागवत का उपदेश करते हुए भगवान ने कहा कि यावा हम यथा भाव यद्रूप गुणकर्म का मेरा जो स्वरूप है मैं जिससे बना हूं यावा हम माने आई एम मेड ऑफ मैं जिस स्वरूप से बना हूं मेरा उपादान कारण मेरा निमित्त कारण जो है अभिन्न निमित्त उपादान वो मैं ही हूं तो यावा नाम, मैं विशुद्ध सत्वात्मक हूं ये कहीं प्रकट हो रहा है तो श्री रासलीला के द्वारा प्रकट हो रहा है यावा यावानाम यथाभाव मेरा अपना जो स्वरूप है वो कैसा है कि अपनी ही अंग कांति रूप अपनी ही स्वरूपूत अंगार अंग रूपा श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए मैं विराजमान हूं और मैं और श्री राधिका परस्पर आसक्त और आसर्ज हो करके विराजमान हैं हम एक दूसरे के प्रति आसक्त भी हैं और एक दूसरे के प्रति एक दूसरा हमारे लिए आसर्ज्य हो करके भी विराजमान हैं तो दोनों आसक्त आसरज्य हो करके विराजमान तो कैसे वो स्वरूप अद्भुत होकर के विराजमान है जहां दुनिया तो आराधना करे कृष्ण की और श्री कृष्ण आराधना करें श्री भूषानी और उनके सामने अंजलि बांध करके कहें कि न पारे हम न पारे तो यावान हम यथाभाव मैं बना हुआ हूं विषु सत्वात्मक यथाभाव का तात्पर्य है कि अपने ही स्वरूप के प्रतीक मैं आसक्त होकर के विराजमान और एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संजकम एक ही जो ज्योति है वही दो स्वरूप में सर्वदा लीला बिहारी बिहारण होकर के विराजमान है यह दूसरा स्वरूप दिखाएगा यथाभाव यदुरूप जैसा रूप यहाँ रास में प्रकट हुआ वैसा रूप कहीं दूसरी जगह प्रकट नहीं होगा तथा भगवान देव की सुना सुभा तो कहीं दूस नहीं है यद्रूप और गुण कर्म का जैसे गुण मुझ में विराजमान है धीर ललित नायक वो धीर ललित नायक के गुण कहीं दूस जगह भी विराजमान नहीं है कि धो विदग्धो नव तारुण्य निश्चिंत हो धीर ललता ललित प्राय प्रेसी भा जो प्रेसी के भसीभूत होकर के विराजमान है निश्चिंत हैं ऐसे धीर ललित नायक के स्वरूप तो ये जो पांचों जो स्वरूप थे उसका स्वरूप में कहीं निर्देशन प्राप्त है तो वो श्री रासलीला में है इसलिए यह लीला शुद्ध प्रेम में ही स्वस्वरूप की लीला है यह शुद्ध प्रेम में ही लीला है काम में लीला नहीं है शुभदेव जी जैसे वक्ता परीक्षित जैसा व्यक्ति जिसके जीवन के केवल दो दिन रह गए हैं सात दिन का जिसका जीवन है गंगा जी का तट और वहां बैठे हुए भी कौन है अनेक अनेक बड़े बड़े योगी महर्षिग्रहण बैठे हैं ये कोई राजा का विलास मंदिर नहीं है इसलिए काममयी लीला तो यहाँ हो ही नहीं सकती है ये लीला विशुद्ध रूप से प्रेममयी लीला है उस लीला का श्री शिवदेव जी पांच अध्यायों में वर्णन करते हुए बोले अतः पंचमी अध्यायी पंचप्राण सम पांच अध्यायों में जो श्रीमद भागवत के पंचप्राण रूप हैं इसमें रासम प्रा हरि लीला सर्वलीला शिरोमणि शुभदेव जी ने श्री रास लीला का वर्णन किया जो संपूर्ण लीलाओं में शुरू शिरोमणि होकर के विराजमान है यहां जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब रसरूप होकर के विराजमान अतः उस लीला का गायन करते हुए श्री, शुको बाचो। श्री शुक उचो श्री सुख इस लीला का गायन कर रहे हैं कौन श्री सुख जो श्री किशोरी जी श्री के श्रीहस्ती के ऊपर लीला सुख के रूप में विराजमान हैं और उस लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं क्योंकि बिहारींद निकट नित रहे जैसी देखे तैसी कहे उसका साक्षात रूप से वर्णन करते हुए विराजमान है तो श्रीआम शुकोवाच अथवा शोभा से युक्त जो शुक्र हैं वो इस लीला का गायन कर रहे हैं जिनके श्वेत कंप रोमांच लाला श्राव कंठावरोध मुख विवर्णता उद्घूणा जितने भी सात्विक भाव वे एक काल में उदय हो रहे हैं ऐसे सुखदेव जी इस लीला का गायन कर रहे हैं श्री शुकोवाच अथवा मध्यम पदलोपी समास का गायन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी ने अपनी स्वामी को प्रणाम किया श्री राधारणी को कह रहे हे श्री स्वामी जी ये दासी ये मंजरी आपके गुणानुवाद का गायन करना चाहती है बड़ा उल्लास है आप कृपा करके इसे प्रकट करें मुझे प्रकट करें आदेश दें श्री सुखदेव जी बोले श्री किशोरी जी बोली कि सुखदेव आनंद पूर्वक इस लीला का तुम गायन करो परंतु एक बात का ध्यान रखना ये जो लीला है इस लीला का में हमारे नाम का उल्लेख मत करना और हमारी निकुंज की जो लीला है जिसका हमने वर्णन किया सखियों ने वर्णन किया उसे इन्वर्टेड कॉमास में वैसा का वैसा डायरेक्ट नरेशन में निरूपण करना इनडायरेक्ट नरेशन में उसका निरूपण मत करना श्री जी ने प्रयास तो बहुत किया परंतु तो प्रियाओं का नाम कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप में कभी झलक गया इसलिए फिर प्रार्थना भी मांगी क्षमा भी मांगी कि लीला नाम ना। <coughs> संकोच मुन नहीं नहीं हो होता क्षम्यता ये तो छोटी सी दासी है और दासी में कितनी गंभीरता होती है गंभीरता मुझमें है नहीं इसलिए गोपनीय लीला का भी मैंने गायन कर दिया प्रियाओं के नाम का भी टीका में उल्लेख कर दिया सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं हमने उल्लेख कर दिया क्षमता प्रिया प्रियाजी ने मना किया था हमारा नाम मत लेना परंतु तो टीका में बड़े गोसाई जी ने जब युद्धेश्वरियों के नाम को प्रकट कर दिया तो उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी चपलता को आप क्षमा करो तो श्री शुकवाचो किशोरी जी के द्वारा सिखाए पढ़ाए हुए शोक हैं सिखाए पढ़े नहीं होते तो इतनी चतुराई से गोपियों के नाम छपा करके वर्णन नहीं करते हो अपराध शब्द जय तेदम जन्म नाम श्रेत इंदिरा बदगुरंग में तप्य तो नाम शब्दों का प्रयोग करके बड़े चतुराई के साथ में प्रयासपूर्वक श्री राधारानी के नाम को गोपियों के नाम को श्री शुभदेव जी ने छिपा लिया था इसलिए मध्यम पदलोपी है शाक समास है एक राजा था उसको शाक बड़ा पसंद था उसका नाम हो गया शाक पार्थिव शाक प्रिय पार्थिव होना चाहिए था प्रिय शब्द का लोप हो गया तो मध्यम पद जो है प्रिय शब्द उसका जैसे लोप लोप हो गया ऐसे ही श्री में श्रिया पाठित शुक्रवाच पाठित शब्द जो है उसका लोप हो गया इसी समाज को कहते हैं व्याकरण में मध्यम लोपी तत्पुरुष तो श्री शुकवाच यह मध्यम पदलोपी तत्पुरुष है शुक्र प्रेम में विभल होकर के सर्वप्रथम सिद्धांत का निरूपण करते हुए बोले क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि सिद्धांत बलिया मनी मौन आलस आलस्य सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस सिद्धांत कहने में कभी भी मन में आलस्य नहीं करना चाहिए सिद्धांत कहने से ही कृष्ण में सुदृढ़ मन लगता है इसलिए रासलीला का प्रारंभ करते हुए श्री शुभदेव जी बोले भगवान पिता रात्रि भगवान शब्द के द्वारा दिखाया कि इस रासलीला के जितने भी उपकरण हैं वे सभी सब भगवत स्वरूप ही हैं बड़ों ने एक दोहे में पूरे सिद्धांत को निरूपण कर दिया कि प्रिया शक्ति आह्लादन प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु कि प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन ये चार रूपों में वो जो आनंद तत्व है वह सना विराजमान हो करके, वह अपने आनंद का स्वयं आस्वाद लेता है जब तक चार स्वरूप धारण किए जाएंगे तब तक श्याम सुंदर के आनंद का श्याम सुंदर आस्वादन नहीं ले सकते परस्पर आश्रय विषय होकर के विराजमान हैं प्रिया और श्री श्याम सुंदर दर्शक कौन हैं? बोलो दर्शक हैं सखीगण और उद्दीपन विभाव सामग्री कौन सी है उद्दीपन व्यवहार सामग्री है श्रीमद वृंदावन ऐसे श्रीमदावन यह प्रिया लाल सहचरी वृंदावन चार रूपों में ये श्रीमदावन रास लीला निरूपण है स्वस्वरूप में ये लीला है ये लीला किसी दूसरे को सुख देने के लिए नहीं है श्री प्रिया गणों के श्रीअंग में जिस समय पूर्ण कैशोर उदय हुआ श्याम के भी श्रीअंग में पूर्ण कैशोर उदय हुआ, हुआ। प्रकट अवस्था भले श्री श्याम की इस समय आठ वर्ष एक महीना बाईस दिन नव वर्ष का प्रारंभ है परंतु तो यहां ध्यय अवस्था पंद्रह वर्ष नौ महीना सात दिन प्रकट हो गई पूर्ण कैशोर उदय हुआ आया है श्री प्रयागणों की भी श्री राधारणी की भी प्रकट अवस्था सात वर्ष एक महीना सात दिन परंतु ध्य अवस्था जो है वह चौदह वर्ष दो महीना पंद्रह दिन ऐसी अवस्था वहार पूर्णिमा के दिन अपूर्व से विराजमान हैं रसको ने उसी रूप में दर्शन किया तो तामिक्षो श्री किशोरी जनों को पूर्ण प्रेम से युक्त देखकर के नव कैशोर का उदय देखकर के रम तुम मनस्क्रे श्री श्याम सुंदर के हृदय में रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई पर मन भी प्राकृत नहीं है प्राकृत नहीं हो तो कामदेव का प्रवेश हो ही नहीं सकता है प्राकृत मन हो तो प्राकृत कामदेव का प्रवेश है ये विशुद्ध रूप से प्रेममय लीला है सो so, श्री श्री धोम पा टीका में निरूपण कर रहे हैं मन मनस्वीचकार और मनसृजन आपे स्वीचकार आपने मन को भी स्वीकार किया चिन्मय मन को और चिन्मय कामदेव को भी स्वीकार किया है उस दिन जल्दी से गैया चरा करके आप लौट करके आए शैन भोग रोकर के जिस समय विराजमान हुए हैं आपने अपने शैया भवन में यशोदा मैया आपको शयन करा करके जिस सम बाहर निकल गई के बाढ़ भिड़ गई हैं द्वार के ऊपर पहरेदार को बैठा गई कि कोई भी आए कन्हैया को कोई जगाए नहीं मना कर देना ऐसे में कन्हैया नहीं मिलेगा ऐसा कहकर के श्री यशोदा जी गई हैं आप अपनी शैया के ऊपर जागे आपने पूर्व दिशा की ओर की जो खिड़की खोली सो शर्द और फुल्ल का शरतकालीन मल्लिका माधवी की अपूर्व शोभा का दर्शन करके धाम का दर्शन करके धामी के हृदय में लीला की हो आई so, सुंदर श्वेत सूथन धारण किया उसके ऊपर बड़ी सुंदर जली की काछली <coughs> न्यादी शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर कटफका कमर में धारण किया है कंठ में कंठस्टी सुशोभित तो हो रही है सुंदर हीरा के आभूषण आपने धारण किए उनके ऊपर की दमक से तो हो रही है, अन्यारे, कजरारे रत्नारे अलकावली बिथुरकर झुककर झूमकर कपोल के ऊपर न्यारी आ रही है फेंट में आपने आकर्षणीय जो वंशी है उसको लगाया है जो उनतीस आंगुल की अपूर्व रूप से विराजमान है ऐसी बंशी को आपने अपनी फैट में धारण किया है सुंदर बाया जो मुकुट वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहा है दाया मुकुट वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहा है प्रिया के ऊपर अपूर्व रूप से छाया करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं ऐसे मुकुट आपने उस समय धारण किया हुआ है जो बाया मुकुट है वो प्रिया के ऊपर छाया करते हुए विराजमान है गोवर्धन धारण करते समय दाहिना मुकुट बाए हाथ पर गोवर्धन धारण किया हुआ है अटके नहीं और श्री रासलीला में आप प्रिया के ऊपर छाया करने के लिए श्री प्रिया जी की चंद्र का माम भाग में विराजमान है दाहिनी ओर। और श्री श्याम सुंदर के माम भाग में प्रिया विराजमान है तो मुकुट जो है वो बाई और एक दूसरे के ऊपर छाया करते हुए जहां आनंद पूरे विराजमान हो रहे हैं ऐसे अपूर्व वो आपकी शोभा शोभा को प्राप्त हो रही है श्याम सुंदर आप कुंज गली में हो केसर क्या में हो यमुना तट के निकट बंशी भट पर वे नागरना थे ही करके जो रास को ठाड़े हुए आपके चरण के नक्की शोभा को देख करके कामदेव पहले ही मूर्छित होकर के बृंदावन की सीमा पर बाहर गिर गया अतः श्रीह वंदना करते हुए कह रहे हैं मंगलाचरण करते हुए कि ब्रह्मादि जय संूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना कि दर्प कंदर्प दर्पहा कंदरप जो कामदेव है उसके दर्प को भी समाप्त कर देने वाली यह अपूर्व आपकी लीला है आपने उस समय बंशी निकाली योग कराने के लिए जिसका शब्द है ऐसी योगमाया रूप बंशी को अधर पे धर के आपने कोई जग कलम बाम दिशा मनोहरम ककार लकार अर्थात ई कार और मन मन चंद्रबिंदु जिसमें विराजमान है ऐसे काम बीच का प्रयोग करते हुए आपने श्री प्रियाओं का उस समय नाम लेकर के प्रियाओं का आह्वान किया है कि हे राधे हे पूर्ण चंद्रान हे कांते कमनीय कोमल रुचे वृंदावनाधीश्वरी हे मत परायणे पारायणे च ललते हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरित प्रतप्त मनिषम दीन आनंद आज चोर चक्रवर्ती श्री श्याम सुंदर स्वयं गोपियों के चित्त में विराजमान धैर्य विवेक लज्जा रूपी जो महारत्न उनका हरण करने के लिए लालायित हो गए हैं लुब्ध हो गए हैं तो जो चोरों का चक्रवर्ती होता है वो स्वयं चोरी करने नहीं जाता है वो अपने चेला चाटियों को भेजता है तो अपने किसी महा्य को आपने गोपियों के चित्त को चोराने के लिए जो भेजा ये पक्षम से गोपियों के अंतपुर में पहुंचा और वहां पर भी कान के माध्यम से गोपियों के कोषागार में चेष्ट में यह कूद गया और हृदय में उतार करके वहां पर जो तिजोरी में रखे हुए धैर्य विवेक तिजोरी में रखे हुए जो लज्जा धैर्य विवेक रूपी महारत्न थे उन महारत्नों को चुरा करके जो भागा जब चोर बटुआ छीन करके भागे तो जैसे छोटे छोटे बच्चे कांपने लगते हैं ऐसे यहां जितनी भी गोपिकागण हैं वे गोपिक गोपिकागण उनके भी जब जवलोम कुंडलाहा कान के कुंडल थर थर मानो न्यारे काँपते हुए चले जा रहे हैं सुख सखी पहले से ही वहाँ पर विराजमान हैं, इसलिए श्री सुख दर्शन कर रहे हैं आजगमु गोपिकागण ये आई जगमू नहीं कह रहे हैं आजगमू का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात सामने गोपियों की उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं गोपियों ने दस काव्यों को छोड़ा माने चाहे जाति का कर्म हो चाहे धन हो स्त्री स्वभाव हो सबका त्याग किया इन प्रिय रणों में विभ्रम नामक दशा वो उदय हुआ जिसका लक्षण शास्त्रकारों ने वर्णन किया है कि बल्लभ प्राप्त बेलायाम मदनावेश सखी परस्पर मिल रही हैं सखियों का स्वभाव होता है परस्पर मिलकर के कहती हैं बोले अरे तेरा हार मैं पहन लू मेरे वस्त्र तू पहन ले मेरा हार तू पहन ले तो जैसे सखी परस्पर अपने वस्त्रों को आभूषण को बदल करके पहनती हैं ऐसे ही कमर रूपी सखी ग्रीवा रूपी सखी से बोली कि ला मेरी कोधनी तू धारण कर ले तेरा हार मैं धारण कर लेती हूं ऐसे परस्पर अंगों का विपर्यय प्राप्त करके ये सखीगण विराजमान हो रही है। हैं पहनने के वस्त्र जिन्होंने ओढ़ रखे हैं ओढ़ने के वस्त्र जिन्होंने पहन रखे हैं का कृष्णांत कम ये कृष्ण के पास में सब दौड़ी हुई चली आई श्री श्याम सुंदर ने गोपियों को जो आते हुए देखा इनके पति मंदिर गोपो ने इनको रोका अब गोपियों की तीन श्रेणियां हैं गोपियों की एक श्रेणी है वो है नित्य श्रद्धा जो नित्य श्रद्धागण है उनकी योगमाया सर्वदा सेवा करने के लिए सहायता करने के लिए प्रस्तुत हैं पति मंदिर गोपों के द्वारा रोके जाने पर भी ये उनको धक्का देकर के जैसे निकल गई पति व्याकुल हो रहे हैं योगमाया ने तुरंत सेवा की और सेवा करके छाया रूपी गोपियों को तो घर में लौटा दिया और जो मूल गोपी हैं उनको रास में अवस्थित करा दिया यह हुई एक श्रेणी गोपियों की दूसरी जो श्रेणी है वो है साधन सिद्धा अन्य साधन सिद्धाओं के संग के प्रभाव से जब जब इनमें कुछ कसर रह गई है फिर भी ये गोपी देव को प्राप्त करके विराजमान हो गई जैसे फसल के साथ में जिस समय आम का पेड़ है आम का बगीचा है उसमें से सारे आमों को तोड़ लिया गया अब उनमें हो सकता है कि एक आध आम कच्चा भी आ जाए परंतु राजा का जो सेवक है वो क्या करेगा जो आम पक्के हो गए हैं उनको तो राजा को तुरंत उसके भोजन में समर्पित कर देगा परंतु जो कच्चे रह गए हैं उनको जैसे घास में फूस में दाब करके रख देगा दो दिन बाद जब वे पक जाएंगे तब उनको राजा को समर्पित किया जाएगा ऐसे ही श्री योग माया ने इन गोपियों की सहायता नहीं की और इनको पति मंदिर गोपों के द्वारा रोके जाने पर रुकना पड़ा जब रुकना पड़ा तो बेरह का जो ताप है उस बेरह के ताप में फूस फूस में जब इनको दबा करके रखा गया उस समय बिह के ताप से इनकी जो कच्चापन था वह कच्चापन दूर हो गया और किंचन विलंब के साथ में यह उसी रात्रि को श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त हो गई एक तीसरे प्रकार की गोपी हैं जिन गोपियों को अन्य पुरुष का पति मन गोप का कहीं स्पर्श प्राप्त हो गया है अतः इनके देश देह अमनिया नहीं रहे हैं जिनके देह अमनीय नहीं रहे हैं वे कृष्ण सेवा के उपयुक्त नहीं हैं ऐसी स्थिति में श्री लीला शक्ति ने इनके देहों को परिवर्तन करा करके जहुर गुणमय देह हम सद्य प्रक्षीर्ण बंदना गुणमय जो देह जो हैं, उनको त्याग करा करके चिन्मय जो देह हैं इनको प्राप्त करा करके अमनीय जो देह हैं उन देहों को प्राप्त करा करके श्री कृष्ण के साथ में किंचित विलम्ब के साथ में या अन्य रात्रि में रास्तो नित्य है दूसरी रात्रि में इनको श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करा दिया अब यहां पर राजा ने एक प्रश्न किया बोले महाराज कृष्णम भी तो कांतम न तो ब्रह्मदयाम ने ये गोपियां कृष्ण को तो अपना कांत समझती हैं ब्रह्म करके तो मानती नहीं हैं ये तो जाल भाव से श्री कृष्ण की आराधना कर रही है फिर इनके संसार बंधन की निवृत्ति कैसे हुई शुभदेव जी ने उत्तर दिया बोले भाई विष को कोई जानकर के पिए या अनजाने में पिए फूड पॉइजनिंग वो हो जाएगा अमृत को कोई अनजाने में पिए तब भी शरीर को आरोग्य की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी अनजाने में गुणों को नहीं जानता है तब भी इसी तरह से कृष्ण से जो प्रीति की गई है कृष्ण से प्रीति किए जाने पर इनके संसार बंधन इनके हृदय के जो कषाय हैं, वे कषाय सब अवश्य ही निवृत्त हो जाएंगे परंतु तो खबरदार राजा ऐसे तो टाकी करेगा तो तुझे धूल समझ में नहीं आए इस समय मैंने तुझे जो मंजरी भाव प्रदान किया है उस भाव में अवस्थित होकर के इस लीला का आस्वादन कर तार्किक बुद्धि रखेगा तो मुझे भी तू तार्कों में फसाता रहेगा और स्वयं भी तार्किक बुद्धि में फंसता रहेगा और फिर हम शास्त्रीय दृष्टि से उसका समाधान करते रहेंगे जो आस्वादन प्राप्त करना है वो आस्वादन प्राप्त नहीं हो पाएगा इससे खबरदार ये जो अपने आप का शरीर है उस यथावस्थित शरीर का त्याग कर शरीर को भुला करके जो शरीर शरीर है उस के द्वारा इस लीला का आस्वादन कर तब तो रास लीला का स्वाद तुझे प्राप्त होगा और यदि तार्किक बुद्धि को रखेगा तो फिर तू भी और हम भी दोनों तर्कों में फंसे रहेंगे फिर वो जो मधुर विला है उस मधुर विला का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूल ये नित्य विहार जो है ये नित्य सिद्धों का है इसका आस्वादन लेना है तो तुझे जो सिद्ध स्वरूप प्रदान किया गया है उस सिद्ध स्वरूप में अवस्थित हो ये तर्क को लेकर के चलेगा तो ये तो मूल मराना है फालतू में मूल मनाने की जरूरत नहीं है यह नित्य विहार नित्य सिद्धन को अतः अपने सिद्ध रूप में अवस्थित हो करके इस लीला का श्रवण कर तू कौन है तू इस समय राजा नहीं है तू है किशोरिजू की दासी। और अपने उस मंजरी स्वरूप में अवस्थित होकर के जो गुरुदेव ने प्रदान किया है नाम रूप वयो वेश संबंध हो यूथे वो चो, आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदास नवास का उस स्वरूप में अवस्थित होकर के इस लीला का कर तब तो कुछ हाथ पर लगेगा नहीं तो तर्क में उलझा रहेगा फिर स्वाद नहीं आएगा और ये जो लीला है वो लीला बड़ी गंभीर है ये यहाँ पर हरेक का प्रवेश नहीं है गण भी धूर्ति धूलती <coughs> धूलती रहती गण भी उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती है आता डाकते हुए बोले गुरुदेव शुभदेव जी राजा परीक्षित को नचैवन विस्मय कार्य भगवता भगवत जी अत्य श्री भगवती अजय जो अजन्मा भगवान हैं, प्राकृत मनुष्य नहीं हैं, ध्यान रख ये लीला किसकी है ये जो अजन्मा प्रभु हैं उनकी लीला है स्वस्वरूप में लीला है इतना सिद्धांत पहले वर्णन कर दिया तब भी अभी तुझी तुझे यही भाव है कि गोपियां स्त्री हैं गोपियां माइक हैं और उनके संसार की निवृत्ति कैसे हो गई ये कोई प्रश्न है खबरदार ऐसे हल्के प्रश्नों को मत कर इसको दिमाग में निकाल दे तू कौन है तू है किशोरी हो रही है में, में स्वस्वरूप श्री राधारानी। और दो अलग-अलग वस्तु -अलग नहीं है। लीला करने के लिए वे दो होकर के विराजमान हैं। लीला शक्ति ने इन गोपियों की प्रीति को बढ़ाने के लिए उनमें पर भाव की स्थापना की है यहां पर पर परिया भाव को देख करके शास्त्रीय जो विधि निषेध हैं वो शास्त्रीय विधि निषेध यहां पर लागू नहीं होते हैं इसलिए सावधान होकर के अपनी उस लीला का श्रवण कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो और ऐसा कहकर के श्री शुभदेव जी समाधि में प्रविष्ट हो गए और समाधि में प्रविष्ट होकर के उस लीला का दर्शन कर रहे हैं के दृष्टवांत मायाता भगवान ब्रज ऊषिता श्री श्यामचंद्र ने जिससे गोपियों को आते हुए देखा आप मन में विचार कर रहे हैं कि अभी राधा रानी के यूथ आए नहीं हैं इसलिए जब तक श्री राधिका के यूथ आए राशेश्वरी के अन्य गोपियों के यूथ आ गए हैं इनके साथ में इन गोपिकागुणों के हृदय के भाव को सामने प्रकट करा दू श्री श्याम उस समय गोपियों से कहने लगे बोले हे गोपी कारगण आपका स्वागत है मैं आपका क्या अपनी करूं यानी रात्रि समझ करके आई हो दिन समझ करके तो ये रात्रि है कोई भयंकर जीव जंतु भी यहां आ सकते हैं वृंदावन की शोभा का कुंभ दर्शन कर लिया अब घर लौट जाओ लौट जाओ पति की सेवा करना यही स्त्री का परमपरम धर्म है इसलिए यदि मेरे प्रेम के कारण आई हो तो श्रवणा दर्शना ध्याना मेरी ली लीला कथा का, का श्रवण करो और ध्यान में मेरा दर्शन करो ध्यान के दर्शन के द्वारा भी मेरी वही कृपा की प्राप्ति हो जाती है जैसी कि साक्षात होती है ध्यान का की जो प्राप्ति है वह न तथा सं पास में रह करके जो वस्तु प्राप्त नहीं होती वो ध्यान में प्राप्त हो जाती है ब्रह्मा को ध्यान में समाधि में मैंने चतुर्श्लोगी प्रदान कर दी कैसी कृपा हो गई इससे ध्यान करना मेरा सारी गोपी का कुप्यारे वचनों को, को सुनकर के एकदम व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के कह रही हैं कि हाय हम तो सब कुछ छोड़ करके आई और प्यारे को हो क्या गया सो उस समय चिंता मापक दुर दुरस्त्यय चिंता को प्राप्त हो रही है श्याम चंद्र के बचनों में प्रार्थना भी छिपी हुई थी ऊपर से उपेक्षा भीतर से प्रार्थना इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हमको लौटने की बात कह रहे हैं श्री गोपिकाग्रह ने उस समय गुस्सा में आकर के आंसुओं को पहुंचा विकलता का भाव भी है आंसू भी आ रहे हैं और क्रोध भी है सो so, आज आंसुओं को पहुंच करके ये सनम गदगद गिरो क्रोध में गदगद गिरा वाली होकर के ये ब्रता अन होकर के श्याम सुंदर से कहने लगी कि मई बम विभोर हते भगवान गद तुम निशंसन जहां सना मान के बचन कहती हैं वो मान के वचन समाप्त हो गए और विकलता के वचन प्रकट हो गए श्याम सुंदर यही तो सुनना चाह रहे थे कि प्रिया सर्वदा नेति नेति कहकर के वचन का उच्चारण करती हैं इनके मुख से मिलन की प्रार्थना के जो वचन हैं उनको मैं श्रवण करूं। ये सुनने की उन रसिक श्रोमणी के हृदय में बहुत दिन से उत्कंठा थी इसलिए आपने टेढ़े वचन कहे और श्याम सुंदर को उसका फल मिला गोपकार के जो लज्जा का आवरण था जो वामता का आवरण इनमें सदा रहता है वो वामता का आवरण दूर हो गया और वामता का आवरण दूर होकर के हृदय का छपा हुआ जो सेवा का भाव है वह कस्ुखी भाव वह सामने प्रकट हो गया और श्री श्याम सुंदर से साक्षात मिलन की प्रार्थना करने लगी कि भाई वम विभो भगवान गत तुम्ह अरे हे मेरे हमारे स्वामी ऐसे नशंस वचन हमसे मत कहे हम भक्त हैं तेरी शरणागत होकर के आई हैं नारायण भी, भी अपने स्वामी श्री नारायण भी अपने भक्तगण जो हैं उनका सदा आदर करते हैं कौन ऐसा होगा जो तुझ में प्रीति नहीं करे प्यारे वो वाली बात है कि चोर से कहे चोरी कर और साह से कहे जागता रहे पहले तो तूने ने हमारे चित्र को चुराया और अब हमसे कह रहा है कि गोपियों घर को लौट जाओ प्यारे तूने ही हमारे हृदय में विरह की ये अग्नि प्रज्ज्वलित की है हास रूपी कपूर डाल करके अवलोकन रूपी चिंगारी डाल करके और वेड़ोनाद रूपी फूक मार करके ने इस वि अग्नि को जलाया है शास्त्र ये कहते हैं कि यदि कोई दूसरे के घर को जलाए और यदि उसमें विवेक आ जाए और वह लोटा दो लोटा पानी भी उस जलते हुए घर को शांत करने के लिए बुझाने के लिए डाल दे तो उसे ग्रहदाह करने का पाप नहीं लगता है हा ब्रजराज कुमार होकर के हमारे नंद हमारे राजा श्री ब्रजराज नंदराय कितने धार्मिक और उनका पुत्र होकर के परमदाओं को कोमलांगी जो स्त्रीजन हैं उनको जलाने का कार्य तू कर रहा है हमारे हृदय में विरह की अग्नि को लगा रहा है इस पाप को लेकर के कहां जाएगा हम तो इसकी कल्पना करके ही व्याकुल हो रही हैं इसलिए प्यारे तूने ही हमारे हृदय में विरह की अग्नि लगाई है और सिंचांगना पूरी अग्नि को तू ही बुझा दे बुझा दे जाने तूने अपने अधरात का दान हमको नहीं किया तो हम तुरंत ही अपने इस देह को विनियोग पूर्वक हवन कर देंगे कि वो कृष्ण विराज ने कृष्ण मिलन कामा व देहान् जोमा तेन तथा यते यते तत तत अस्मत कुछ एव अस्मक देहांतर जहां जहां भी चरण रखे वहां हमारे वक्षस्थल का परिचय ही श्री श्याम सुंदर को होगा उस समय भी तू व्याकुल रहेगा कि हैं गोपियों के श्रीअंग का परिचय तो मुझे प्राप्त हो रहा है परंतु गोपियां नहीं दिख रही हैं, हमारे स्पर्श को प्राप्त करके भी तुझे संतोष नहीं तो प्यारा ऐसा काम क्यों करता है कि हमको अपने प्राणों का हवन करना पड़े और इतने पर भी तुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो न तुझे सुख न हमें सुख तो ऐसा काम क्यों करता है जिसके कारण किसी को भी सुख नहीं है अतः सिंचांग अध्य के अपने से अध सिंचित, सिंचित कर दे तेरे चरणों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी भी निरंतर निरंतर तपस्या करती है तेरे अलकामृत मुख का दर्शन करके कौन तेरी दासी नहीं होगा कांग कल्पना वेणुगी जो तेरे बेड़गीत को सुनकर के मोहित नहीं हो हम तो ये कहेंगे वो स्त्री नहीं है वो कास्त्री है उसमें स्त्रीपना है ही नहीं एक होता है पुरुष एक होता है कापुरुष इसी प्रकार से कास्त्रंग जो तेरे रूप का दर्शन करके मोहित नहीं हो वो तो कास्त्री कहलाएगी तब नो निदेह कर पंकज मात बंद हो प्यारे हमारे हृदय में विरह रूपी अग्नि है अपने श्री हस्त को हमारे वक्षस्थल के ऊपर विराजमान करो श्याम सुंदर तो हसे बोल गोपियो तुम्हारे वक्षस्थल विराग्नि में जल रहे हैं मेरे हाथ कितने कोमल हाय ये भुरस नहीं जाएंगे गोपी कह रही हैं प्यारे जैसे उष्ण कर सूर्य उनका समाराधन सर्वदा कमल के द्वारा ही किया जाता है ऐसे ही विरहणी के विरहताप को शांत करने का एकमात्र उपाय तेरे हस्त कमल ही एकमात्र हो सकते हैं जैसे उष्ण खिलता है और सूर्य का समाधान कमल के द्वारा किया जाता है ऐसे तेरे हमारा जो विरहताप है वह बिहताप तेरे उत्साह को बढ़ाने वाला होगा और तेरे द्वारा की गई जो चंचलता है वह चंचलता हमारे प्रेम को अत्यधिक उन्नत करने वाली हो करके विराजमान होगी अतः एक दूसरे के पूरक बन करके हम विराजमान होंगे अतः तनो निधय कर पंकज अपने श्रीहस्त रूपी कमल को आर्त बंध जैसे वो कमल बंधु है ऐसे तू भी आर्थ बंधु होकर के हमारे वक्षस्थल के ऊपर अपने श्रीहस्त का स्थापन कर गोपियों के मुख से बचन निकल तो गए बगल में ही श्री सरस्वती जी सेवा के लिए उपस्थित थी मन में विचार करें कि नायिका यदि अपने मुख से मिलन की प्रार्थना करे तो उसमें न्यूनता आ जाएगी उसके गौरव की हानि हो जाएगी नायिका को तो नेति नेति वचन का ही उच्चारण करना चाहिए परंतु यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है गोपी का स्वयं ही अधर पान करने के लिए श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए विराजमान हैं। इससे सरस्वती जी ने बीच में आकर के गोपियों के आवेश में निकले हुए जो प्रार्थना में वचन थे उनको ही माननीयों के वचन में परिणत कर दिया दूसरा अर्थ कहीं प्रकट कर रहे हैं कि मई बम विभो अरे राजा का बेटा है तो ये थोड़ी कि जो मुंह में आया वो बो बोल देगा अरे विभू ऐसे वचन मत कह मत कह हम क्या तेरी भागते हैं क्या अरे चित्तम सुखे न भवता हमारा चित्त सुखपूर्वक है तू हमारे चित्त को हरण नहीं किया है यदि हमारे रूप का दर्शन करके तेरे हृदय में उत्कंठा उत्पन्न हुई है तो हम अपने अधरा का दान तुझे करने वाली नहीं हैं, जैसे लोभी व्यक्ति अपने ओठों को स्वयं चाटता है अतः ऐसे ही सिंचारधरा अपने ओठों को स्वयं चाटता है हमारे से ये आशा मत करना कि हम तुझे निज प्रेम का दान करेंगे जो कास्त्री होंगी वो तेरे रूप का दर्शन करके मोहित हो जाएंगे हम तो पतिव्रताओं की भी पूजनी होकर के विराजमान हैं। नो चंचलता करने की जरूरत नहीं है अपने हाथ को अपने तक ही सीमित कर नो निधे अपने हाथ का प्रसारण करने की आवश्यकता नहीं है अरे भुजंग हम परम परम तिव्रता उठमणी होकर के विराजमान है इससे हमारे साथ में चंचलता प्रकट करने की जरूरत नहीं है सरस्वती जी ने अर्थ किया परंतु तो अर्थ करने पर भी सुंदर हा हा करके हंस रहे हैं बोल प्रिय अब कितनी भी लीपा पोती करती रहो जो बात थी वो तो मुख से प्रकट हो गई है जब सामने बात प्रकट हो गई है तो पधारो पधारो और ऐसा कहकर के करके, प्रयास करते हुए आ रहे हैं जाऊं अरे आपने अपने बाजूबंद को नूपुर की जगह बांध रखा है इस नूपुर को बाजूबंद की तरह से आता है बाधा है आओ मैं आपका श्रृंगार करूं ऐसे कहते हुए श्री श्याम सुंदर प्रियाग्रहों के अलग अलग कुंज में प्रियाओं से मिलन प्राप्त करके उनको उनका श्रृंगार करते हुए विराजमान है हुए इतने में ही उदार चेष्टता चेष्ट समी श्याम सुंदर ने एकदम प्रकाश देखा मन में विचार कर रहे हैं वर्तनी नातकर्तनी सुर्गरे वृति हंतभू अग्रे किं कल्याण कोमल उदार गौरी दिशा आम ज्ञातम मणिमुन पर ध्वनिवरा आली जनाल कांति नाम कुल देवता, बोले अरे ये इतना प्रकाश कहां से हो रहा है ये क्या की भूमि उपस्थित हो गई है अथवा हिमालय की कोई कैलाश की गौरी दिशा ही यहाँ उपस्थित हो गई है इतने में ही शिवप्रिया जी के नूपुर की ध्वनि हुई श्री प्यारी नखकंदते जे ते नूपुर कलरब और शब्द ब्रह्म कहिए सोई महावाणी जी में वर्णन किया कि शिवप्रिया जी के चरण से जो नूपुर की ध्वनि हो रही है उससे ही सारे वेद प्रकट हुए आभूषणों की ध्वनि से सो आज शिवप्रिया के उस ध्वनि को सुनते ही श्री श्यामचंदर पहचान गए कि आज श्री किशोरी जो शुक्लाभिशार का स्वरूप धारण करके पधार रही हैं आप निभालन कर रहे हैं निहार रहे हैं श्री सुंदर श्वेत जरदारी की जो साड़ी है उसको धारण करके पधारी क्षीर्ण कटी के ऊपर सुंदर को उनकी शोभा न्यारी हो रही है चरणों में अलग तक न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं बिछिया जेहर नूपुर उनकी शोभा अपूर्व से श्री चरणों की शोभा अपूर्व से श्री की विराजमान हो रही है उत्तुंग वक्षस्थल पर सुंदर हार उनकी शोभा जिनके ऊपर सुंदर समंतक मणि आपने धारण कर रखी है शोभा से शोभा से को प्राप्त हो रही है उनकी न्यारी शोभा में सुंदर कुंडल कृष्ण गुणगान श्रवण करने की अभिलाषा ही कान में कुंडल बन करके विराजमान जहां प्यारे के अधर अधरपान करने की अभिलाषा वही गज मुक्ता बन करके नासका में विराजमान हो रही हैं सुंदर कंपित पान से रंजित अरे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कजरारे रतनारे अन्य शामलता जिनमें स्वाभाविक रूप में विराजमान हैं ऐसे कजरारे नयन है अन्यारे जो नुकीले हैं श्याम सुंदर के हृदय को वेधित करने वाले हैं अनि से युक्त हैं ऐसे अन्यारे और रत्नारे जिनमें मध के लाल डोरा पड़े हुए हैं अलकावली आज अधरों का पान करने के लिए भ्रमर पंती ही ओठों के ऊपर न्यारी घूमती हुई आ रही है सुंदर ललाट जिसके ऊपर सुंदर बिंदु न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है काम गायत्री के सारे चौबीस अक्षर अच्छा श्री प्रिया के श्रीअंग में साक्षात रूप से विराजमान दस नक्षत्र चरण के दस नक्षच श्रीअस्त्र के एक मुखचंद्र दो कुंडलचंद्र एक तिलक और आधा चंद्रमा जो है वह लाटचंद अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है श्री प्रिया का स्वागत करते हुए आप अंजलि बांध करके स्वागत कर रहे हैं प्रिया का स्वागत किया कटाक्षी के साथ में ही स्वागत किया प्रिया को पधरा करके सिन्ज मंदिर में लाए परम कोमलाशोरी जो हैं अपने श्री हस्त से सेवा कुंज में सेवा करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान श्री प्रिया जिससे मैं पधारी आगे आगे वृंदाजी जी मार्ग निर्देश कर, करती हुई चल रही है श्री पूर्व दिशा की ओर श्री चित्राजी विराजमान हैं उत्तर दिशा की ओर श्री ललता विशाखा ईशान में श्री ललता जी सुोभा को प्राप्त हो रही हैं आगे पश्चिम दिशा में नैनृत्य में श्री रंगदेवी जी सुदेवी जी उनके अपूर्व शोभा आग्निकोणों में श्री तुंगविद्या जी उनके अपूर्व शोभा जहाँ विराजमान हो रही हैं तांबुल भक्तऊ ललता विशाखाम गंधचंद ने चाम चंपकलताम चित्राम बसन कर्मणी वंदे वाद्य रागेश्वरी तुंग्वरियो के साथ में सुसेवित हो करके श्री प्रिया जी जिसमें पहारी आप सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं इतने में ही सखियों ने प्रार्थना की कि हे रास बिहारिन रास बिहारिन जू रास बिहारी रास बिहारिन जू आपके नित्य रास को समय है रास मंडल में पधारो शिप्रिया करके उस समय रास में विराजमान हुए हृदय में विराजमान जो स्थाई भाव विराजमान था वही परस्पर विभाव सामग्री का दर्शन करके अनुभाव संचारी भाव जो उदीपन विभाव उनका दर्शन करके उत्तम भयम रथपतिम रमेकारो आज वही रतिपति हो करके विराजमान कृष्ण रति रूपी जो स्थायी भाव वही विभाद सामग्री से युक्त हो करके रस अवस्था को प्राप्त करके परम आस्वादन भी बन करके विराजमान हुआ है नबीना विप्रलम्भिनो संयोग पुष्पते ब्योग के बिना संयोग पुष्टि को प्राप्त नहीं करता है प्रेम की गति सर्प के समान है जैसे सर्प सर्पा ही चलता है जैसे जहां गहरा पानी होता है वहां भवर पड़ती है हल्के पानी में भंवर नहीं पड़ती हैं ऐसे ही प्रेम की जहां अतिशयता विराजमान है वहां पर अवश्य ही कहीं न कहीं मान उत्पन्न होगा भवर पड़ेगी सो आज किशोरी जी श्री चंदावली जी सभी गोपियों के हृदय में अपूर्व संतोष उत्पन्न हुआ सौभग उत्पन्न हुआ वो सौभग दो रूपों में प्रकट हुआ कहीं मद रूप में कहीं मान रूप में तो ताशांत सौभग मदम विक्ष मानम छकेश प्रशमाय प्रसाद आय तत्वान्तर धिये हा प्यारे ने मेरी प्रेम सेवा स्वीकार की मैं धन्य हुई अब ये जो धन्यता का भाव है अहो भाव है यह भाव दो रूपों में प्रकट होता है कहीं मद के रूप में कहीं मान के रूप में मद बहुकाल व्यापी होता है और वह अन्य निरपेक्ष होता है मतवाला व्यक्ति अपने आनंद में टुन है उसे दूसरे की परवाह नहीं होती जबकि मान अल्पकाल व्यापी होता है और वह अन्य सापेक्ष होता है तुम तो उधर क्यों देख रहे थे वहां क्यों जा रहे थे तो दूसरे का सापेक्ष भी होता है तो आश्रय श्री राधारानी में मान उत्पन्न हुआ श्री चंदावनी जी में मध उत्पन्न हुआ है चंदावनी जी के मध का शमन करने के लिए प्रिया जी के मांग को मनाने के लिए श्याम सुंदर शिव प्रिया उस समय बगल की नुकुंज में पधारी बगल की नुकुंज में जिस पधारी श्याम सुंदर भी पधारे प्रिया को मना रहे हैं परंतु रही है पर तो मनने में नहीं आया श्याम सुंदर ने पांच प्रयास कर लिए शाम समझाया नहीं मानी दाम कभी पुष्प समर्पित कर रहे हैं कभी माला समर्पित कर रहे हैं दाम से भी नहीं मान मंद विचार कर रहे हैं कि जब तक भेद है तब तक ये ललता पास में है तब तक संतोष नहीं होगा श्याम सुंदर का मान दूर नहीं होगा इसलिए कहीं मान धारण करके भी विराजमान हुए ये भेद करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु भेद अभी पूरा नहीं हुआ है न चौथा उपाय है प्रणाम किया प्रणामांत मान होता है प्रणाम करने पर मान समाप्त हो जाता है पर जो यहाँ प्रणाम करने पर भी मान समाप्त नहीं हुआ तब श्री श्याम को निराश होकर के उपेक्षा ये पांचवा जो उपाय है वो पांचवा उपाय ये पांचवा उपाय को करना पड़ा उपेक्षा को जो उपेक्षा धारण करके श्री श्याम नुकुंज के बाहर आकर के बैठ गए हैं इतने भी कुंद लता जी आए और कह रही है लालन ऐसे चेहरा उतरा हुआ क्यों हैं? कह है कह रही आदि कौंदी सब प्रयास कर लिए श्री किशोरी जी का मान दूरी नहीं हो रहा है बोले प्रणाम किया कि नहीं बोले प्रणाम भी कर लिया तो होने पर भी मान समाप्त हो जाना चाहिए परंतु तो समाप्त नहीं हुआ बोले अब मैं उपाय बताती हूं अब तुमको अपना वेश परिवर्तन करना पड़ेगा जी ने उस समय श्री श्याम सुंदर को सुंदर देवांगना का वेश धारण करा दिया है गोपी वेश धारण करा दिया जोशी श्री रथांगी रूप में श्याम सुंदर नुकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर ठाड़े हुए हैं किशोरी जी ने बुला लिया बोले अरे ये कौन है इतनी सुंदर शाम सामने ये तो मेरे चित्त को बरबस आकर्षित कर रही है जो बुलाया कह रही अरे सखे तू तो मेरी सखी है तूने क्या श्याम को देखा बड़े ईमानदार हैं बोल मैंने श्याम को नहीं देखा श्याम ने श्याम को देखा ही नहीं है बोल मैंने श्याम को नहीं देखा है परंतु तो मुझे पता है कि वे नुकुंज विद्या नाम करके अपनी कोई अंतरंग अपनी ही स्वरूपा स्वरूप भूता उनके साथ में चौपड़ खेलते हैं हम एक काम करें दो दो के जोड़े बनाते हैं और जोड़े बना कर के हम श्याम सुंदर को ढूंढने का प्रयास करते हैं ऐसा कहकर के श्री ने विशाखा का हाथ पकड़ा श्री चंपकलता जी ने चतरा का हाथ पकड़ा है श्री विद्या जी ने इंदुलेखा जी का हाथ पकड़ा रंगदेवी जी ने सुदेवी जी का हाथ पकड़ा और श्री भ्रुष्भाम नंदिनी में जैसे ही श्री रथांगी नई श्यामा सखी उसका हाथ पकड़ा श्याम सुंदर के स्पर्श को करते ही शिवप्रिया भूल गई जो जो प्यारो करे सोई सोई मोई भावे भावे मोई सोई सोई जो जो करे प्यार प्यारे एकदम वशीभूत हो गई हैं श्री किशोरी जी जैसे श्याम सुंदर को ले जा रही हैं, श्याम सुंदर इनको ले जा रही हैं, ऐसे ही ये जाते हुए विराजमान हो रही हैं। इधर जितनी भी गोपी उनने श्याम सुंदर को जब नहीं देखा सब व्याकुल हो गई हैं, सब श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाएं उनका अनुकरण कर रही हैं, जब विरह का ताप कुछ शांत हुआ उस समय एक एक बन लता उनसे पूछती हुई डोल रही है कि हे पीपल हे पापड़ी हे बट तुमने क्या शाम सुंदर का दर्शन किया जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया कह रही हैं अरे सखी ये तो पुरुष जाती हैं नारी के हृदय की कोमलता को कोई नारी ही समझ सकती है अरी सखी यदि कोई सुमन व्यक्ति मिले तो उससे पूछें आगे जो चने सोई कश्चित कुरव का अशोक नागपुन्नाग चंपका कुर्वक अशोक नागपुन्नाग चंपे ऐसे सुमन वृक्षों का दर्शन किया उन सुमनों से पूछने लगी कि तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया जब इनमें भी उत्तर नहीं दिया तो कह रही है अरि सखी नारी के हृदय की गहराई कोमलता उसको कोई नारी ही समझ सकती है ये पुरुष जाति हमारे हृदय की बेकता को क्या समझेंगे चल चल किसी अन्य से पूछे इतने में ही तुलसी जी का दर्शन किया पूछने लगी कि हे तुलसी कल्याणी तुमने कब दर्शन किया क्या बोले अरे ये भी उत्तर नहीं दे रही है काय को उत्तर देगी ये तो हमारे प्रति सौतिया डाह रखती होगी चल कोई कोमलांगे मिले उससे पूछे उसी समय मालत्य दर्शे कश्चित मल्ल के जाति यूथ के मालती मल्लिका जाति यूथी छोटी छोटी लताएं पुष्पित लता, दिया बोले ये तो दासी हैं मालिक नहीं चाहे तो दासी मालिक के पते को कैसे बता सकती है अरे सखी जिसने श्याम सुंदर को देखा हो उससे पूछना चाहिए इतने नहीं श्री वृंदावन की भूमि उनको नई घास से युक्त देखा बोले अरे ये रोमांच तो श्याम सुंदर के चरणों के स्पर्श से किसी प्रमदा को ही हो सकती हैं पृथ्वी में ये जो रोमांच है ये रोमांच श्याम सुंदर के चरणों के स्पर्श के कारण ही ये रोमांच है न तो ऐसा रोमांच श्री बामन भगवान के स्पर्श से हो सकता है न वराह भगवान के स्पर्श से न ना, एक नारी व्रत मर्यादा के बंधन में सीमित होकर के जो विराजमान है उन राघवेंद्र के स्पर्श से ऐसा रोमांच हो सकता है ये रोमांच तो किसी रसिक के स्पर्श से ही किसी रसिक को हो सकता है तो पृथ्वी से पूछने लगी वृंदावन की भूमि से कि अरे भूमि तूने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया है क्या जब वृंदावन की भूमि से पूछा वृंदावन की भूमि ने तुरंत ही उस समय श्री हरिणी जी को प्रस्तुत कर दिया में प्रीति होती भी है मृगनयनी गोपीका गण आज हरिणी के गले लग के कह रही हैं अरे सखी तूने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया वो हरिणी सिर झुका करके आंख करके कह रही है हा स्वामी आइए आइए मैं आपको बताऊं श्यामस्लर के पास में ले चलती हूं ऐसा कहकर के वो हरिणी आगे आगे चली ये अनुसरण करती हुई सारी गोपी हरिणी जी के पीछे चल रही हैं एक विशेष कुंज के आगे आकर के वो हरिणी अंतरधाम हो गई बोले अरे दरगही होगी कि कहीं विशुलता का दोष मुझे नहीं लगे मालिक मुझे डांटे नहीं इसलिए वो हरणी छिप गई है सखे कहीं आसपास ही होंगे इतने में ही नहीं जकुलपते कुलपते बात गंधा श्याम सुंदर के कुंद की जो गंध है उसको इन गोपियों ने सुना तुरंत तो पहचान गई कि आहा ये जो गंध है ये तो श्याम सुंदर के अंग की गंध है क्या नासिका है क्षमता वृंदावन में कितनी फुलवारी खिल रही है उस फुलवारी के बीच में ये जो माला गंध है ये तो फुलवारी की गंध है और ये श्याम सुंदर की कुंद की माला की गंध है और ये इस माला में बसी हुई श्याम सुंदर के अंग की गंध इतनी बारीकी के साथ में पहचान पाना ये गोपिका गणों की नासका की ही सामर्थ्य है सो कह रही है कि आज श्री कुलपते बात गंधा श्याम सुंदर की अंग गंध ये माला में से अपूर्व से आ रही है आगे वृक्षों को झुके हुए देखा वृक्षों को देखकर के कहने लगे अरे वृक्षों तुमने प्रणाम किया होगा परंतु उसको इतनी फुर्सत कहा कि तुमको आशीर्वाद दे तुम झुके के झुके रह गए इतने नहीं इन गोपी कारणों में विरह का ताप एकदम बढ़ा और उस समय श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देख रही हैं। श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को जब देखा बोले अरे ये चरण चिन्ह तो श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है परंतु तो श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के पास में छोटे चरण चिन्हों को भी देखा बोले ये चरण चिन्ह कौन के हैं इतने में ही ललता जी आई ललता जी आकर के अपनी सखी के महिमा का गायन निर्वचन के माध्यम से निरुक्त के माध्यम से करने लगी निरुक्त जो है उसको व्याकरण का व्याकरण कहा गया ग्रामर ऑफ ग्रामर निरुक्त का तो निरुक्त अपनी वस्तु है राधिका के नाम के अर्थ का निर्वचन करते हुए निरुक्त का वर्णन करते हुए कह रही है अनो नम भगवान हरिश्वर यदो बिहाय गोविंद प्रीतो या मनयद्र बोले आहा अनेधिता इसने ही श्री श्याम सुंदर की आराधना की है राध के यो तो बहुत से अर्थ हैं परंतु तीन अर्थ प्रधान हैं राध का एक अर्थ है संपत्ति वैदिक साहित्य में राध शब्द का अर्थ होता है संपत्ति जैसी प्रेम संपत्ति इनके पास में है आता ये वास्तव में राधिका होकर के विराजमान राध शब्द का दूसरा अर्थ होता है साधना जैसी साधना इन्होंने की वैसी साधना और किसी दूसरे के पास में नहीं और राध साध संसिद्ध राध शब्द का तीसरा अर्थ होता है सिद्धि जैसी प्रेम की सिद्धि श्रीमती श्री राधिका में राशेष्वरी में है वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं है तो अपनी सखी उनके नाम का राध धातु के द्वारा संपत्ति के रूप में साधन के रूप में और सिद्धि की पराकाष्ठा के रूप में जब राधिका के नाम का उल्लेख किया स्पष्ट रूप से नहीं कहा संकेत में जब नाम का उल्लेख किया है उस समय सब अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं, अपने अपने यूथ की मेहमा उनको ये प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। बोले यहां कौन सी लीला हुई बोले यहां पर अत्र प्यारे ने प्यारे को आदेश प्रदान किया होगा जो स्वाधीन भारत का नायिका है उसके सेवा करने के लिए उचित नायक का जो स्वरूप है वो है अंकुल नायक श्याम सुंदर अंकुल नायक होकर के स्वाधीन भर्तृका की सेवा करते हुए आप विराजमान हैं सो आपने श्री प्रिया को अंक में धारण किया होगा पुष्प जो है उनको चयन कर रहे हैं इससे श्याम सुंदर के चरण ज्यादा गहरे विराजमान हो रहे हैं यहाँ पर बैनी गूंथते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए बैनी गूथ कहा कोई जाने मेरी सी तेरी सों श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल प्रिय जैसी बैनी गूंथना मैं जानता हूं ऐसा और कोई नहीं जानता है अब मैं आपकी बैनी गूथ दूं इसलिए पुष्प बिखरे हुए यहां पर विराजमान हुए हैं शुभ जी वर्णन कर रहे हैं रे में तयाचात्मरता आत्मा रामोपता है श्री श्याम सुंदर अखंडित मिलन प्राप्त करते हुए श्री प्रिया के साथ में विराजमान है नित्य विहार बिहारिन करते हुए बिहारिन यहाँ पर रसलीला में विराजमान है नित्य विहार का तात्पर्य केवल शैया बिहारी नहीं है शैया बिहारी ही यदि नित्य विहार हो तब तो वृंदावन का जितना भी वैभव है वो सेवा में उपयोगी नहीं रहेगा इसलिए भले गोचारण कर रहे हैं भले स्नान कर रहे हैं परंतु जिनके चित्त में श्री प्रिया की रूप माधुरी नरंतर नरंतर बिहार ही निरंतर निरंतर विराजमान ऐसा नित्य व्यहार वो विराजमान है इसलिए अखंड अखंडता अखंडित होकर के जो नित्य व्यहार है वह नित्य व्यहार यहाँ विराजमान है तो जौवन फूल बसंत ऋतु युगल रूप सुखधाम और हो डोर हिडोरना एक के लिखे नाम संकेत में श्री शुभदेव जी ने विहार विहार की की जो है, की जो है है उस दिव्य धारणा अखंडता आत्मा राम और अखंडता श्याम सुंदर आत्मा राम है आत्मवत प्रिया के साथ में रमण करने वाले इसलिए वे आत्मा राम है अथवा प्रिया आत्मा ही है लीला करने के लिए दो होकर के विराजमान ऐसी उन प्रिया के साथ में वे रमन करते हुए विराजमान है अथवा जैसा भाव जिस गोपी में वैसा ही भाव श्री श्याम सुंदर में भी विराजमान है इसलिए वे आत्मा राम होकर के विराजमान है श्री किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि अरे बाहर गोपियां हैं आसपास ही और यदि वे श्याम सुंदर के व्योग में हाय कितनी व्याकुल हो रही होंगी जब पलकांतर अवलोकविन कल्पांतर ही यदि पलक भी आ जाए तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ तो यदि प्यारे से ये गोपियां अलग होंगी तो जरूर वे कितनी व्याकुल हो रही होंगी इसलिए श्री किशोरी जो आप उनमें मानोदय हुआ आज मर्द हुआ है और मर्द धारण करके श्याम सुंदर से कह रही हैं कि प्यारे न पारे हम चल तुम मैं माम यत्र ते मना मैं आगे नहीं जा सकती हूं मन में विचार किया मैं यदि मान धारण करके हट कर के यहाँ पर बैठूंगी तो श्याम सुंदर कुछ मनाएंगे विलंब लग, लगेगा और इतने में अन्य जितनी भी गोपियां हैं वे गोपियां भी मेरे पास में ही आ जाएंगी इस रस की मुख्य भोक्ता गोपी है यह वृंदावन के रस का एक रहस्य है कि यह जो प्रियालाल का बिलास है यह प्रियालाल का बिलास नहीं है यह सारा विलास सखियों का सखी बिना यही रसेर पुष्टि नहीं ही सखी रस आस्वादिया सखी विस्तार सखी के बिना रस का आस्वाद नहीं है सखी के बिना रस का विस्तार नहीं है श्री जो मन में विचार कर रही हैं कि हाय आहा श्याम सुंदर कैसे मेरी सेवा कर रहे हैं मैं मेरी प्रेम सेवा स्वीकार कर रही है कर रहे हैं मैं आज धन्य हो रही हूं इस समय सखी होती तो रस का कितना विस्तार होता पुंखानुपुंख एक लीला में दूसरी लीला दूसरी लीला में तीसरी लीला तीसरी में चौथी लीला रस का विस्तार होता तो सखी नहीं है इसलिए रस का विस्तार नहीं हो रहा है इसलिए मैं हटकर के बैठूं प्रिया जी ने हाथ धारण कर दिया कि मैं आगे नहीं चल सकती हूं श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं यदि गोपियां आई तो राधिका से तो कुछ कहेंगी नहीं मुझसे तो कुछ कहेंगी नहीं राधिका के लगते ले डालेंगे प्यारी सखी तू बड़ी स्वार्थनिक सी जो प्यारे को अकेले में लाकर के तूने प्यारे की प्रेम सेवा की हाय हम हाँ होती तो तुम युगल को कैसे कैसे लाड़ लड़ाती रस का विस्तार करती तो हमको तूने क्यों वंचित कर दिया तो जो दोष राधिका को मिलने वाला है वह वा सारा दोष सिमट करके मेरे सिर पर आ जाए यह मन में विचार करके श्री स्वामी श्याम सुंदर प्रिया से हंसते हुए कह रहे हैं बोल प्रिय ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा सखी आ रही हैं हम लोग बगल की कुंज में चलते हैं श्री किशोर जी ने तो अटक गई बोले ना न पा पारे हम मैं तो नहीं चल सकती हूं बोले आप नहीं चलोगी तो क्या करोगे मेरे सिर के ऊपर बैठोगे ये बोले शिवप्रिया जी कह रही हैं बोले ये तुम्हारी समस्या कि तुम मुझे कैसे ले जाओ शाम से नीच गई बोले आहाश्री किशोरी जी ने बड़े रसपूर्ण प्रकार से मिलन की अनुमति प्रदान कर दी क्योंकि नायिका मुख से मिलन की प्रार्थना नहीं करती है वह में ही मिलन की अनुमति प्रदान करती है नैमाम यत्रते मना, ये प्रिया की स्वीकृति स्वीकृति है, और होने पर रस का आगे कितना विस्तार होगा यह विस्तार धारण करते हुए श्री श्याम सुंदर रीछ गई आप बोले प्रयास करते हुए ये हंसी के वचन है कि नहीं चल सकते हो तो आओ बैठो मेरे माथे के ऊपर मेरे कंधे के ऊपर स्कंद मार और ऐसा कहकर जो आप झुके इतने में गोपियों के युद्ध भीतर प्रवेश कर गए भीतर जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही प्रवेश करने के साथ ही साथ शाम सुंदर सख पका गए बोले अब तो पकड़े गए कहा जाए झुके तो झुके के झुके ही आप तमाल वृक्ष के पीछे आ गए हैं श्री किशोरी जी तो एकदम बेरह व्याकुल हो गई हाननाथ रमन प्रेष्ट कहकर के मूर्छित होकर के गिरी सब सखियों ने अपना बेरह भुला दिया और सारी सखी आज इस बात के लिए प्रस्तुत हो गई कि न बिर में हम श्री राधिका की बराबरी कर सकते हैं न मिलन में हम श्री राधिका की बराबरी कर सकते हैं ऐसे ये सब संयोग वियोग इन दोनों में श्री राधिका ही सर्वोत्तम है ये सब को उस समय अनुभूति हो गई कि हम तो फिर हमें एक एक बल लता से पूछ रही हैं और श्री राधिका तो मूर्छित हो गई और संयोग में भी इतनी श्रेष्ठ है कि श्री श्याम सुंदर हमारा त्याग करके इनको अकेले में लेकर के पधारे इसलिए श्री राधिका की सर्वोत्तमता का जब बोध हुआ तो अब कहीं भी ईर्षा भाव असू का भाव यूथेश्वरों में नहीं रहा और सब मन में विचार कर रही हैं कि श्री राधिका के आनगत्य के द्वारा ही श्याम सुंदर की प्राप्ति हमको हो सकती है ऐसा विचार करके सब श्री राधिका को संघ में लेकर के उस समय बिराजी आई यमुना जी के पुलिन पर और उच्च स्वर में मधुर स्वर में गीत गायन कर रही हैं कि जय तिते कम श्रेत इंदिरा श्रंदिरा श्वदत्र दृश्यता दीक्षुताव का प्यारे सर्व समृद्धमान खाई ही पर जब से तूने जन्म लिया है यहाँ पर श्री लक्ष्मी भी ये विचार करते हुए परम योग नारायण की प्रिया के आहा मेरे प्यारे श्री नारायण के चतुर्भुज रूप में जो माधुर्य नहीं है नारायण के कृष्ण रूप में वो माधुर्य लक्ष्मी ऐसा ही सोचेंगी। वे तो नारायण को कृष्ण का अंश कि मेरे नारायण में चतुर्भुज रूप में जो माधुर्य नहीं है वह नारायण के इस कृष्ण रूप में माधुर्य है अतः लक्ष्मी यदि नारायण का त्याग करके ब्रज में आती है तो उनका पाति खंडित नहीं होता पतिव्रता भी बनी रहती है क्योंकि नारायण और कृष्ण इन दोनों में बेअभेद करके ही मानती अब ये रस्कों की बात अलग है कि वे श्री कृष्ण माधुरी उनके आगे लक्ष्मी के माधुरी को भी नारायण के माधुरी को भी कहीं पीछे छोड़ देते हैं कि लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूपयाधारण प्रोक्तम गोविंद से चतुष्ट में श्री तो धरता सभा प्यारे हमने अपने प्राणों को तेरे पास में समर्पित कर दिया अब ये हमारी इंद्रिया तुझे ही ढूंढती हुई ढोल रही हैं क्योंकि प्राणों के बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती हैं इसलिए तो आम बिचिन ये इंद्रियां तुझे ढूंढती हुई ढोल रही हैं प्यारे तेरे नयन अद्भुत कुशल होकर के विराजमान इन्होंने इन नयनों के द्वारा ही तू प्रार्थना करता है नयनों के द्वारा ही तू बरदान देता है तो क्या नयनों के द्वारा तू मार नहीं सकता है क्या तो स्वरतनाथते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो तो ने बधा दृशा यदि नेत्र के द्वारा तू प्रार्थना कर सकता है नेत्र के द्वारा दृष्टि के द्वारा यदि तू कृपा कर सकता है तो क्या क्या नेत्र के द्वारा हमको मार नहीं सकता है क्या प्यारे जान गई जान गई तू यशोदा यशोदानंदन नहीं है यशोदा जी तो हमसे कितना बाषाप प्रीति करती हैं पुत्र पुत्रवधु के प्रति कैसी प्रीति होती है अपूर्व प्रीति है परंतु आज यशोदा नंदन होता तो क्या हमको रोलाता मालूम होता है तू यशोदा नंदन नहीं है तू कहीं अंतर्यामी परमात्मा तो नहीं है जो जीव के हृदय में बैठा रहे जीव दुख पाए चाहे सुख पाए परमात्मा को उसे कोई मतलब नहीं वो तो केवल प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करेगा उससे असंपृक्त होकर के वो रहता है ऐसे ही हमसे असंपृक्त होकर के क्यों रह रहा है प्यारे तेरे चरण अद्भुत हैं इन्होंने अनेक अनेक सर्पों का विष हरण किया कृपा करके अपने चरण को हमारे वक्षस्थल के ऊपर स्पर्श करा यहां पर भी विषय रूप जो विरह रूपी सर्प बैठा है उस सर्प को स्पर्श प्राप्त तेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही वह सर्प दूर हो जाएगा प्यारे हम तो कभी के अपने प्राणों का त्याग कर देती पंत तो क्या करें हमने अमृत पी लिया है बोले गोपियों तुमको अमृत मिला कहा बोले तब कथा तब तीवन ते तेरी कथा रूप के अमृत को हमने पा लिया है श्री किशोरी जो उस समय माननी मुद्रा प्रकट हो जाए और टेढ़े वचन कहते हुए आरोप लगाती हुई श्याम सुंदर से कह रही हैं बोले प्यारे ते तब कथा अमृतम नहीं तब कथा मृतम खबरदार तेरी कथा को अमृत मत कहना तेरी कथा तो विष है हम बेरहियों के विरह को बढ़ाने वाली है तब कथा अमृतम नहीं मृतम तेरी कथा मारने वाली है कैसे बोले तप्त जीवनम जैसे तेल के खोलते हुए कढ़ाप के पास में यदि कोई पानी के छीटा मारे तो बगल वाला जो व्यक्ति है वो जलेगा कि नहीं वो तो भुरस जाएगा तो तप्त जीवनम अथवा कोई ग्रीष्म ऋतु में पसीना में झापझोब होकर के आया और कोई ठंडा पानी उसको पिला दे तो वो मरेगा कि जिएगा झुकाव होगा कि नहीं उसे बीमा पड़ेगा कि नहीं तो तप्त जीवन, कभी विरीड़तम कलम शाप हम कवि जन इस कथा की महिमा का बहुत गायन करते हैं कवियों का स्वभाव तो है उनको कोई भी विषय दे दो उसकी महिमा का गायन करेंगे इस जगत में एक से एक बुद्धिमान व्यापारी पड़े हुए हैं उन्होंने मन में विचार किया कि मार्केट में हम तो कहीं अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकेंगे इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने गाँव गाँव में मंदिरों की रचना की और वहां पर ये कथावाचक रूपी पाक्षिकों को चिड़ी मारों को वहां पर विराजमान किया ये अपनी पोथी रूपी जाल को फैला करके बैठे और मधुर स्वर में कृष्ण लीला का जब गायन कर रहे हैं इनके गायन को सुनकर के जो व्यापारी हैं अन्य चतुर बुद्धिमान व्यापारी इनकी ओर आकर्षित हो गए और इनके कथा के जाल में फंस करके उन्होंने अपने धंधे पानी को बंद कर दिया और बाबा जी बन गए अच्छे खासे रूप सनातन शनि के बेबी राज्यपाठ छोड़कर के और बाबा जी बनकर के श्री वृंदावन में आकर के निवास कर रहे हैं बड़े बड़े घर के घराने के जो घर व्यक्ति हैं जब वे मार्केट से निकल गए तो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई जो चतुर थे जिन्होंने इन कथावाचकों को कहीं प्रोत्साहन प्रदान किया वे इनको आजीव का दे रहे हैं चुपचाप और उनका काम खूब चल रहा है क्योंकि अब मार्केट में मोनोपोली उनकी ही हो गई है अतः जो कृष्ण कथा को करते हैं खबरदार ऐसे कथावाचकों से कथकों से सदा बचकर के रहना इनके जाल में कभी मत फंसना ये इनके जाल में फंस गए तो तुम्हारा अच्छा खासा व्यापार ये बंद करवा करके बस तुमको भक्ति में प्रवृत्त करा देंगे फिर तुम आगे व्यापार में उन्नति नहीं कर पाओगे अतः भूर ताजना ता अब खंड नहीं ये तो दारण करने वाले होकर के विराजमान हैं अतः तब कथा मृतम न तो अमृतम तुम्हारी कथा मृत हो करके मारने वाली होकर के ही विराजमान है तप्त जीवनम तप्त जनों के लिए जीवन है कभी भी विरीड़तम कभी उन्हें उनका गायन किया कलमशाप हम जिनके हृदय में कलमश है उसको कथा दूर करने वाली है हम बिरहणियों के बिरह को दूर करने वाली नहीं है बिरह को तो बढ़ाने वाली है श्रवण मंगलम सुनने के साथ साथ ही मंगल माने अमंगल कर देने वाली है श्रवण मंगलम विपरीत लक्षण में मंगल का अर्थ होगा अमंगल श्री मदातम धनवान व्यक्तियों ने इस कृष्ण कथा को खूब प्रचारित करने का प्रयास किया श्री मदातम भूमि गण जो कथक इस कृष्ण लीला का गायन करते हैं उनसे सावधान है ना भूरता जना वे तुम्हारे संसार को काटने वाले हैं वे संसार में तुम कंपटिशन में उन्नति नहीं कर पाओगे ऐसे आरोप के वचन कह रही है ऊपर से की जा रही है निंदा पर निंदा के माध्यम से स्तुति की जा रही है ये व्याज स्तुति का परम सुंदर उदाहरण होकर के ये बेराईमान प्यारे तेरे वियोग में त्रुटि का समय भी माने 27वां, सोवा जो भाग है एक क्षण का वह भी हमको युग शनि का व्यतीत हो रहा है ऐसा कहते कहते इन प्रियाओं के हृदय में तत्सुख सुखित्व भाव आवेश में सामने प्रकट हो गया प्रेमी अपने प्रेम को छिपा के रखता है परंतु आवेश में आकर के वह प्रेम कभी सामने प्रकट होता है कि यत्ते सुजात चरणाम्बर स्तनेशु भीताशन प्रिय दधी महकर्पषेश मतस्त व्यक्तित कृपादिर शामना तेरे चरणों को डरती डरती हम अपने भक्षस्थल पर धारण करती हैं कि हमारे वृक्षोज हैं कठोर तेरे चरण हैं परम कोमल कहीं कठोर भक्षस्थल की तेरे चरण को ठोकर न लग जाए हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है चरणों को धारण करें के न करें तुझे सुख मिलेगा यह विचार करके चरणों को बक्षस्थल से स्पर्श भी कराना पड़ता है और डर भी लगता है कि कहीं तेरे चरणों को ठोकर न लग जाए अपने आप को ही दोष देती हैं कि संसार के, के यहाँ दोष गुणा तेरे चरण कहीं हमारे कठोर भक्षोजों के स्पर्श के कारण ही कठोर हो गए हैं इसीलिए वृंदावन की भूमि में विचरण करते हुए भी तुझे कष्ट नहीं हो रहा है प्यारे क्यों कष्ट पा रहा है हमारे कारण हमारे सामने प्रकट होकर के अपने हाथ को हमारे माथे के ऊपर रखकर के कह दे गोपियों में सुख में ऐसा कहते हुए गोपी जो रुदन करने लगी श्याम सुंदर कहीं गए तो थे ही नहीं वहां प्रियाओं के साथ में विराजमान हैं तासाम आविर्भूत छौरी मुखाम मुखाम्बुज न तो हृदयाम्बुज मुखार मुखाम्बुज हंस रहा है हृदयाम्बुज नहीं हंस रहा है श्री श्याम सुंदर गोपियों के बीच में प्रकट हुए बोलो मदन मोहन लाल की जय आज साक्षात मनमत मनमथ साक्षात मनमत श्री राधे का उनके भी मन को मतने वाले मदन मोहन हो करके ये विराजमान हैं वे श्री श्याम सुंदर जिससे में प्रकट हुए देख करके अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जिसे कह रहे हैं कि केन्द्र चंद्रावली चंद्रस्तव मुखबिंबे चंद्रा नखराणे कुंडले चंद्र नव ललाटे सत्यम चंद्रावली तो मसी, कि आपका मुख चंद्रमा के समान आपने कान में जो कुंडल धारण कर रखे हैं बेबी चंद्रमा के आकार के कुंडल झाला कानों में धारण कर रखे हैं चंद्र का हार आपने धारण कर रखा है चंद्र हार आप वास्तव में चंद्रावली होकर के ही विराजमान हो श्री चंद्रावली जी उत्तर देती हैं बोल श्याम सुंदर आप चुंबक हो हम गोपी लोहा हैं जहां चुंबक जाएगा लोहा खिंचे हुए चला जाएगा श्री प्रिया दूर खड़ी हैं। उस समय चंद्रावनी जी के साथ में बतरान करते हुए बतराते हुए श्याम सुंदर को देख करके प्रिया किंचित मान धारण करके कह रही हैं कि बत्र वक्त त्व आदव मध्ये चांत वंशिका रसिको बोले अरे वंशिका रसिक तुम तीन जगह से टेढ़े हो चरण से न्यारे टेढ़े कटी से न्यारे टेढ़े ग्रीवा से न्यारे टेढ़े त्रिभंग ललित आप हो करके विराजमान हो श्याम सुंदर कहने हैं बोल प्रिय हम तो त्रिभंग ललित हैं आप तो अष्टा हो आठ जगह से टेढ़ी हो वाचे कचे भूविध स्मित प्राणे अव गुंठे छ अष्टाभक्राता बंदे आप अष्टावक्रा को हम प्रणाम कर रहे हैं जहां वाणी न्यारी टेढ़ी अलकावली न्यारी घुघराली भोये न्यारी टेढ़ी दृष्टि कटाक्ष न्यारे टेढ़ी मुस्कान न्यारी टेढ़ी गमन वो न्यारा टेढ़ा और हृदय में भाव मामता का सही रूप में विराजमान आठ जगह से टेढ़ी हो हम तो त्रिभंग ल लेते हैं आप तो अष्ट अष्टा बकरा होकर के विराजमान हो ऐसे परिहास करते हुए विराजमान है सब गोपी हम श्याम सुंदर को लेकर के आई, परीक्षा कर रही हैं, बोले श्याम सुंदर एक संदेह है जो भजते को भजे वो कौन न भजते को भजे वो कौन भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन श्री श्याम सुंदर जान गए कि ये मेरे बचनों में मुझे ही बांधना चाहती हैं श्री श्याम सुंदर उस समय अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि गोपियों न पारे हम निर्वध संयोजाम आपका जो प्रेम है उस प्रेम का मैं पालन नहीं कर सकता हूँ मैं आपके प्रेम का बराबरी नहीं कर सकता हूँ न पा रहे हम न पा रहे हम ऐसा कह कर के जो चरणों में गिरे श्री प्रिया ने तो श्याम सुंदर को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया विशाखा से कह रही है अरे विशाखा हमको श्याम सुंदर की ऐसी घटसर्भ परीक्षा नहीं करनी चाहिए थी हाय प्यारे कैसे दीन हो रहे हैं कैसे व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि गोपियों तुम्हारे प्रेम का मैं पाल नहीं पा सकता हूँ कृपा करके यदि मुझे अपना रूप माने कांति और अपना भाव माने नाय भाव प्रदान करें तो उस भाव और कांति को धारण करके मैं आपके इस प्रेम को की महिमा को जान सकूं कि श्री राधिका के प्रेम की महिमा कैसी है दूसरी एक अभिलाषा मेरे हृदय में है कि श्री राधिका का सुख कैसा है तीसरी एक अभिलाषा है कि मेरा अपना निज का सौंदर्य कैसा है इन तीन अभिलाषाओं को मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं इन तीन अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए यदि आप मुझे अपनी भाव कांति प्रदान कर दें तब ही मैं उस प्रेम को जान सकता हूं कि श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाने इबो स्वाद्यो ये नाम मृत नृत मधुरीमा कीदृशो वा मदीय सौ चास्या मदनुभ की लोभावाड्य समझनी शचिगर्भ सिंधौ हरीन्दु श्रीताय गौर हरिव श्री किशोरीजुचो श्री श्याम सुंदर को उठा करके अपने हृदय से लगाए कांति के भीतर श्याम कांति समाहित हो जाए श्री प्रिया जी के द्वारा दिया गया जो रूप गौर कांति और जो आश्रय जातीय भाव उसको प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर अपने आप को कृतकृत होकर के अनुभव करें श्री प्रिया श्याम सुंदर को धारण करके निकुंज मंदिर में आई हैं प्यारे से कह रही हैं प्यारे बस और नहीं अब अधिक रोलन करने की जरूरत नहीं है कब तक सुख क्यारे बस बंद करो बंद करो ऐसे कह कर के, प्यारे को लगाए हुए हैं इतने में ही सुंदर की जब थोरी बैठे उस समय कह रही हैं कि प्यारे रास विलास को बिलास अधिक उत्साह चलो चले मिल कुंज में कुंज भवन की राह स्वयं ही रास में श्याम सुंदर को प्रवृत्ति की रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडलता है रासोत्सव उस समय विराजमान हुए अंगना मंगना मंतरा माधवम माधवम माधवम चांतरे अंगना इत्थ माँ कल्पते मंडले मध्य गो संजगौ वेणुना गो देवीकी नंदना श्री सुंदर <स्यान ना> <स्यान ने> इतगोपी उतगोपी मध्य में माधव इतगोपी उत गोपी मध्य में माधव ऐसे नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं अपूर्व नृत्य की माधुरी नृत्य माधुरी वह तीन प्रकार से प्रकट होती है पदक हस्तक और नेत्रक जहां चरणों की ताल उसकी निरंतरता बने रहने पर ही जीवन की एकाग्रता की प्रती होती है संपूर्ण समर्पण की प्राप्ति होती है जहाँ हस्तक के द्वारा संवाद प्रकट किए जाए और जहाँ नेत्रक के द्वारा नेत्रों के भंगिमा के द्वारा जो संचारी भाव हैं उन संचारी भावों को जहाँ प्रकट किया जाए इस प्रकार जो नृत्य वह पूर्ण गायन हो करके, पूर्ण संगीत हो करके, भाव की अभिव्यक्ति होकर के विराजमान नृत्य के दो प्रकार एक नृत्य का प्रकार है नृत्य दूसरा है नृत्य नृत्यम गेम नृत्यम भाव लय लयाश्रम जहां भाव और लय इनका वर्णन किया जाए उसका नाम है नृत्य जहां केवल ताल का निरूपण हो उसका नाम है नृत्य नृत्य कहीं तालाश्रय होकर के विराजमान हैं परंतु उसमें शरीर के दमखाम और जो समर्पण है उसकी एकाग्रता यदि एक ताल भी चुग गई तो नृत्य कितना भी सुंदर हो उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी अनुखंड ताल नटत नट नत नाचा जो नट है वह ताल को देख करके ही नृत्य करता है ताल यदि टूट गई तो उसके नृत्य की ब्यूटी खत्म हो जाएगी परंतु जहां भावाश्रय होकर के विराजमान वहां पर ताल अपनी जगह चलेगी भावाश्रय जो है वह अपनी ओर चलेगा जहां मोहिनी भरतनाट्यम जैसे जो नृत्य हैं वे अपूर्ण रूप से भावाश्रय होकर के विशेष रूप से विराजमान जबकि उत्तर भारत के जो कथक इत्यादि नृत्य हैं उनमें तो दमखम कितने धा एक साथ लगाए जा सकते हैं वहां तो पर दमखम वो कहीं प्रकट होता हुआ विराजमान उसमें कहीं मनोरमता लाने के लिए कहीं भाव का प्रयोग बाद में किया जाता है बाद में उसको जोड़ा गया मूल रूप में जो कथक है वह तालाश्रय होकर के ही विराजमान है जबकि दक्षिण भारत की जितनी भी नृत्य शैलियाँ हैं मोहिनी अट्टम इत्यादि उनमें भाव उनकी ही विशेष रूप से कहीं प्रधानता हुई अपू रूप से गायन करते हुए विराजमान जहां स्थाई भाव को पहले ध्रुव के रूप में स्थापित किया जाए फिर उस स्थाई भाव का ही विस्तार करने के लिए अंतरा के रूप में उस भाव के रस का विस्तार किया जाए जहां आभोग के द्वारा कहीं विभिन्न लयकारी उनको प्रस्तुत करते हुए फिर आभोग उनको प्रस्तुत किया जाए और फिर दुगुन चौगुन जो द्रुतगति है उस द्रुत गति के माध्यम से जहाँ समाधि की जो स्थिति है उस तो समाधि की स्थिति को स्थापित किया जाए आज उच्चई जगुण नृत्यमाना रक्त कंठ रक्त प्रिया। ये प्रियागण अपूर्ण रूप से गायन वादन नृत्य इन तीनों को प्रकट करते हुए विराजमान है उच्चई जगुण नृत्यमाना आज ये जो प्रियागण हैं, इनके श्रीमुख से मधुर जो स्वर है काम मुकुंदे ना स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित जो स्वर जाति हैं, उन अमिश्रित स्वर जाति को प्रकट करते हुए ये प्रियागण अपूर्ण से नृत्य करती हुई विराजमान है जातो राग मातरा जाति राग की माँ हो करके विराजमान हैं। जाति के द्वारा पकड़ के द्वारा ही राग कहीं प्रकट होता है कि बेहार राग है के राग है ये प्रकट जो होगा वो जाति के माध्यम से ही पकड़ प्रकट होगी जाति जो हैं वे तीन प्रकार की कहीं संपूर्ण कहीं ओढ़व कहीं वे कहीं खंडित होकर के विराजमान हैं तो कहीं पांच स्वरों का प्रयोग कहीं छ स्वरों का कहीं संपूर्ण स्वरों का जहां प्रयोग होते हुए विराजमान हैं वे संपूर्ण साढ़ज और ओढ़ज ये तीन जो राग की जातियां हैं उन जातियों को प्रकट करते हुए स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित जो स्वर जाति हैं उन अमिश्रित स्वर जाति को ये गोपिकागण अपूर् से प्रकट कर रही हैं श्रुतियां अनंत हैं पर जिस श्रुति को लेकर के गायन प्रारंभ किया एक ग्राम में 22 श्रुतियां कहीं कार्य करेंगी तीन ग्राम हैं, इसलिए 22, 22, 22, 66 श्रुति तक कोई व्यक्ति गायन कर सकता है यदि 66 से नीचे की श्रुति आ जाएगी तो स्वर श्रुतगोचर नहीं होगा यह जो छसठ से सड़सठवीं श्रुति पहुंच जाएगी तो आवाज फट जाएगी स्वर समाप्त हो जाएगा तो जहां मध्यम और पंचम तीन जो ग्राम हैं उन तीन ग्रामों के माध्यम से अपूर्ण रूप से गायन किया जा रहा है जहां सा में चार श्रुति रे में तीन फिर दो फिर चार फिर चार फिर तीन फिर दो इस प्रकार से बाईस जो श्रुतियां हैं उन बाई श्रुतियों में अपू रूप से गायन हो रहा है जगत के जितने भी गायक हैं वे स्वर स्वर का का तो तो तो बहुत साधन करें तो सिद्ध तो हो जाता है है पंत श्रुतियों का गायन कर सकना नहीं पर ब्रज गोपिका गुणों के माध्यम से स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रत जो स्वर जाति हैं वे भी प्रकट हो रही हैं अन्यथा स्वर में कहीं ना कहीं दूसरे स्वर की जो श्रुति हैं वे मिलकर के स्वर को विकृत कर देती हैं जगत के जितने भी गायक हैं उनके कंठ काफी इत्यादि दोषों से दोषित दूषित होकर के विराजमान इसलिए जगत के गायकों के कंठ से शुद्ध स्वर कहीं प्रकट नहीं हो सकते हैं परंतु इन ब्रज गोपीका में स्वर जाति अमिश्र अमिश्रता अमिश्रित स्वर शुद्ध स्वर वे कहीं प्रकट करे हैं और स्वर यदि सिद्ध हो जाए तो स्वर तो ब्रह्म है ब्रह्म साक्षात साक्षात्कार हो जाएगा ब्रह्म स्वरूप तो इन गोपियों का तो कहना ही क्या इन्होंने अमिश्रित स्वर जाति को उस समय प्रकट किया है श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के कंठ को ग्रहण करके विराजमान हुई हैं रे में रमेश हो भी आज ब्रज सुंदरीगण श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करती हुई विराजमान कृत् तावंत महात्मानम या फिर गोपी श्री जैसे गोपी वैसे ही गायन करते हुए श्री श्याम सुंदर यदि कोई गोपी लंबी है तो श्याम सुंदर भी लंबे कोई गोपी गुट्टी है तो कृत्वा तावंत महात्मानम श्याम सुंदर भी गुट्टे होकर के जिसने जैसा श्रृंगार जिसने जो राग गायन किया है जो ताल लिए है उस ताल के जवाब सवाल में भी जहा प्रस्तुत करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं तो तावंत महात्मान जैसी परन वैसा ही नृत्य जैसा नृत्य तद अनुरूप परन प्रस्तुत की जा रही है जैसा नृत्य वैसा गायन जैसा गायन वैसा ही कहा कहीं वाद्य वो प्रकट करते हुए ये नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं यावती गोपी होशता आपने वतक्षी नीला छिड़काव करते हुए जो व्यातक्षी नीला का तात्पर्य है छपका दे करके जल युद्ध करते हुए जल में जल केली करते हुए आप विराजमान हुए फिर आनंद पूर्वक श्री मंजरियों ने जो सुंदर चीनांशुक हैं उनको प्रदान किया उनको धारण करके श्री प्रियालाल पुष्प पुष्प श्रृंगार धारण करके आनंद पूर्वक शैया भवन में पधारे आनंद पूर्वक शयन करते हुए विराजमान हुए एवं शशांकाश विराजित निशा एवं शब्द के द्वारा दिखाया ये तो हमने केवल उपलक्षण मात्र वर्णन किया ऐसी श्री वृंदावन बिहार की अनंत अनंत लीलाए निरंतर निरंतर विराजमान हैं रसिक जन? सर्वाश्र का कथा रसाश्रया उस लीला का गायन कर रहे हैं ये लीलाएं है, स्वाभाविक रूप में रसाश्रय हैं, और रसाश्रय कथा यहां पर है ही नहीं इसलिए प्रिया लाल की कथा में कहीं भी रस भेद नहीं है रस भंग नहीं है विभाव सामग्री अनुभाव संचारी भाव इनकी सामग्रियों में कहीं विकलता उत्पन्न हो जाएगी तो रसाभास उत्पन्न हो जाएगा रसाभास का तात्पर्य व्यभावानुभाव व्यवचारिक संयोगात रस निष्पत्ति इनमें कहीं विकलता की प्राप्ति हो जाना वो विकलता कहीं भी नहीं है श्री श्याम आनंदपुर विराजमान हुए राजा ने प्रश्न किया बोल महाराज ये राजा का प्रश्न नहीं है अन्य का कि परदारा विमर्शण तत्वता राजा का प्रश्न ही उत्तर है कि परम दारा परम प्रिया उनके साथ में ही श्री श्याम सुंदर का ये विलास है ये पराई गोपियों के के साथ साथ में में आपका नहीं नहीं है है है परम ही स्वरूपा प्रियाओं आपकी ये क्रीड़ा है श्री के फल को निरूपण कर रहे हैं विक्री रितम ब्रजवधु ग्री विष्णु श्रद्धांतवर्ण भक्ति पर भगवती प्रसन्भ्य काम हृद्रो गुमा स्वप्नौत्यचरेण रा। बोलो रास बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नंद बाबा आप कभी सरस्वती कुंड पर महाविद्या जो है उनकी समाराधना करने के लिए पधारे कन्हैया का जल्दी से ब्याह हो जाए दाम्पत्य अर्थे उमाम सतीमद भागवत में वर्णन किया गया कि दाम्पत्य की इच्छा हो तो उमा पार्वती जी उनकी आराधना की जाए बाबा वृक्ष की सीमा में ही मथुरा में जो महाविद्या सरस्वती कुंड वहाँ पर महाविद्या की आराधना करने के लिए पधारे और आनंद पूर्वक आप विराजमान हुए हैं वहां पर एक अजगर ने बाबा के चरण को पकड़ लिया अनिया में ही श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श मात्र प्राप्त हुआ अजगर अपनी कुरूपता को धारण करके स्वरूप होकर के सुदर्शन होकर के विराजमान हुआ ये भागवत दर्शन की दृष्टि की विशेषता है कि दृष्टि के द्वारा ही केवल शरीर की कुरूपता ही नहीं मन की कुरूपता का भी निराश हो जाता है बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री ब्रज गोपिकागण श्याम सुंदर के सखाओं के साथ में जो क्रीड़ा है उस क्रीड़ा का आनंद पूर्वक दर्शन कर रही हैं, उसका वर्णन कर रही हैं ब्रिज में कभी कंस का भेजा हुआ चैत्र के महीने में चैत्र पौर्णमासी की लीला है उसमें अरिष्ट नाम करके एक असुर बैल का रूप धारण करके आया बड़े भारी बिजार का सारी गैया रस्सा तोड़ करके भागने लगी श्री श्याम सुंदर तो इस वृषभासुर के सींग को पकड़ के खड़े हो गए आपने जो मरोड़ा दिया सो ही इसको पलट दिया है मार करके समाप्त किया मध्यान्ह में श्री गोवर्धन के निकट की कुंज में जब आप पधारे सखियों ने आपको रोक दिया बोले श्याम सुंदर तुमने बैल मारा है पहले तुम बेल मारने का करके आओ बोले यहीं सारे तीर्थों को बुला ले चरण का जो प्रहार किया सो ही श्री कृष्ण कुंड कुंड उनको प्रकट कर दिया श्याम कुंड में सारे तीर्थ विराजमान हैं तीर्थों ने जैसे श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि श्री किशोर जी हमको भी अपने चरणों में स्थान प्रदान करो श्री किशोरी जी तनिक से अनुमति ललता जी से लेकर के दी सारे तीर्थ राधा रानी की जय ऐसा कह कृष्ण कुंड से श्री राधा कुंड में राधा कुंड कृष्ण कुंड दोनों एक होकर के विराजमान हुए शास्त्रों में वर्णन किया गया यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्य आपुन्नम प्रियम तथा जैसे राधिका प्यारी है ऐसे ही आपका कुंड भी आपको अत्यंत अत्यंत प्यारा होकर के विराजमान है श्री राधा कुंड राधा रानी के साक्षात स्वरूप जहां जल की चलक में उनके अंग की ही चमक कहीं प्रकट हो रही है जहां श्री राधा कुंड के सोपांग उनमें ही श्री अंग के थल ओ थल प्रकट हो रहे हैं श्री राधा कुंड में विराजमान श्वेत कमल नील कमल पीतकमल वो ही नैन कमल अधर कमल कपूल कमल भक्षकमल श्री हस्त कमल चरण कमल के रूप में जहाँ विराजमान हैं जैसे श्री राधिका प्रेम का, का दान करें ऐसे ही श्री राधा कुंड का स्नान राधा कुंड का दर्शन वह श्री राधिका दास से प्रदान करने वाला श्री राधिका वे अपूर्व रूप से कृपा करने वाली होकर के विराजमान अनंत ऐश्वर्य से युक्त होकर के विराजमानी ब्रजाधिपे श्री राधिक नमोस्त बोलो राधा राधा रानी की जय ऐसी अपूर्व महिमा जहां विराजमान श्री कृष्ण ने घोड़ा का रूप धारण करके केशी आया उसका वध किया इधर नारद जी ने कंस के काम भरे कि बसदेव जी ने तुम्हारे साथ में कितना धोखा किया है अपने पुत्र राम कृष्ण उनको तो भेज दिया नंद के पास में और नंद की लाली उनको तुमको पकड़ा दिया बोले हैं बोले हैं क्या करते हो ऐसा ही हुआ ये तो देव की बसदेव को मारने के लिए तैयार किया हो रहा था नारदी ने कहा यह गलती कभी मत कर लेना। तुमने देव की देव को मार दिया, तो राम कृष्ण भाग जाएंगे फिर तुम अपने शत्रु को कभी पकड़ नहीं सकोगे इसलिए कोई दूसरी नीति अपनाओ कंस ने बड़ी सुंदर उस समय योजना बनाई कूटनीतिक और उसने एक का आयोजन किया रेस्टलिंग के विश्व भर के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको बुलाया इसके यहां पर स्वयं भी ये मल्ल था और देश के चारूर मुश्तक जैसे महामल्ल इसके अनुगत होकर के विराजमान थे श्री कृष्ण को भी रामकृष्ण को भी कृष्ण बलदेव को इसने एक खिलाड़ी के रूप में बड़े आदर के साथ में अक्रूर जी को भेज करके बुलाया अकूर जी ब्रिज में आए चरण को अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं जिस समय श्री कृष्ण से सारी बात कही श्री ब्रिज गोपिकागणों ने जिस समय यह सुना कि श्री राम कृष्ण दोनों मथुरा जा रहे हैं सब लज्जा त्याग करके आई उस समय व्याकुल होकर के कह रही हैं कि अहो विधाता न दया मैत्री पार्थकम तेर यथा बोले अरे विधाता तुझे जरा भी दया नहीं तू पहले तो बच्चों से भी गया बीता है जैसे बालक चार खिलौना इकट्ठा करता है फिर उनमें लात मार देता है ऐसे तू भी पहले प्रेमियों को मिलाता है फिर उनको दूर कर देता है मथुरा वासनियों के लिए कल का दिन बड़ा मंगलमय दिन होगा सब कृष्ण को रोक रही हैं। श्री श्याम ने उस समय श्री प्रिया उनको संदेश भिजवाया कि आया से इतनी दौती कई जल्दी आऊंगा श्री प्रिया व्याकुल होकर के उस समय प्रलाप कर रही है क्या दीन नाथ हे मथुरा नाथ कदाब हृदयम तदव तो लोक कातरम दय तब भ्राम्यती किम करो में हम मैं जाने कितने भाव इस श्लोक के भीतर छिपे हुए हैं इस श्लोक के अर्थ को या तो श्री राधा रानी जान सकती हैं जिनके मूल वचन हैं या इस भाव को श्री माधविंद पुरी जान सकते हैं या इनके हृदय के भाव को जो गाय गायन कर रहे हैं वर्णन कर रहे हैं वे श्री गौरहि चैतन्य महाप्रभु जान सकते हैं तीसरे के बस की बात नहीं है कि इसमें छिपे हुए जितने भी संचारी भाव हैं उन संचारी भावों को कहीं प्रस्तुत किया जाए न जाने कितना हर्ष कितना दीनता कितनी असूया कितना क्रोध कितना पूर्व पूर्व स्मृति गुण कथन उद्वेग प्रमाद उन्माद संजर न जाने कितने भाव इस एक श्लोक के भीतर विराजमान हैं अतः इसकी व्याख्या नहीं की इतना श्री मा, माधवनपुरी का ये जो वचन है ये अत्यंत अत्यंत रसपूर्ण हो करके विराजमान है श्री कृष्ण उनको रथ में लेकर के बसदेव श्री अक्रूर जी जो चले मन में विचार कर रहे हैं कि मैं बड़ी गलती कर रहा हूँ इनको चारों मुश्क जैसे महामल्लों के साथ में कुश्ती लड़नी पड़ेगी और भीतर की बात यह है जिसको मैं जानता हूं कि वो कुश्ती नहीं है कंस जहाँ खेल को एक इवेंट को वह एक शत्रु से बदला लेने के एक क्षण के रूप में उसका उपयोग करना चाहता है वह रामकृष्ण को समाप्त करके अपने शत्रु को हटाने का प्रयास करने का प्रयास कर रहा है जो कि मूलतः सिद्धांत के, के अत्यंत अत्यंत विरुद्ध है और मैं इसमें सहयोगी बन गया तो पाप का भागी मैं भी बनूंगा अपराध का इसलिए श्री अक्रूर जी ने राम कृष्ण दोनों से कहा बोल मेरी मध्यान्ह संध्या रह गई है मैं अभी आता हूं जान बूझ करके कृष्ण को मौका दिया कि इनको भागना हो तो भाग जाओ क्योंकि इनको बता तो सब दिया है कि मथुरा में कंस की बुद्धि ठीक ठिकाने नहीं है श्री अक्रूर जी ने जो जल में गोता लगाया सोई रस सहित तो रामकृष्ण को जल के भीतर देखा मानो आपने ही दिखा दिया कि मामा काकाजी जी यहां तक तो आए हम अब यहां से बाहर आगे जाएगा कौन बोले जो मथुरा से आया वो मथुरा जाएगा कृष्णो नो यद संभूता यू लो सोस्य तपरा वृंदावन परित्यज्य स्वकुचित नहीं गचती श्री कृष्ण वृंदावन का त्याग करके कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं ये आपने दिखा दिया अक्रूर जी के मन में यह संदेह था कि हाय मुष्ट कंस को कैसे मारेंगे श्री कृष्ण ने अपने संकर्ष रू रूप को दिखाया कि जिनके द्वारा महाप्रलय हो जाती है फिर मेरे लिए कंस को मारना कौन सी बड़ी बात है यह भी आपने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है अकुल जी अब परम, -परम आनंदित हो गए श्री राम कृष्ण दोनों मथुरा में पहुंचे वहाँ पर एक बुर्ज दुबुर्ज चौबुर्ज छात छज्जे झोखा मोखा झरोखा जहाँ देख रहे हैं श्री कृष्ण ने आप आज पहले जो दर्जी धोबी है उस धोबी का वध किया फिर आपने दर्जी के ऊपर कृपा की है इसे सारू पे मुक्ति प्रदान की है सोमाली जो हैं उनके ऊपर अपूर् रूप से कृपा की आपने इसे सुदामा इन माली को कृष्ण प्रीति प्रदान किए है और जो आप आगे आए सारे सखा बोले भैया माला मिल गई वस्त्र मिल गए अब तो कसर रह गई है काई की बोले कसर रह गई है चंदन की इतने में कुब्जा को आते हुए देखा आपने दृष्टि मात्र से ही कुजा को परम सुंदर कर दिया परंत लीला करनी है इसलिए कुब्जा के दोनों चरणों को एक चरण से दबाया एक हाथ कुब्जा की कुब्बे के ऊपर रखा दो उंगली चुबक के ऊपर रखकर के ऐसा झटका दिया कुब्जा को सीधा सटका कर दिया है श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से पत्तर तो स्पर्श तो नाटक है कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही कुब्जा परम सुंदरी होकर के विराजमान हुई आपने कुब्जा को रति की अधिकारणी बनाया तीन प्रकार की रति होती है एक है साधारणी दूसरी है समंजसा और तीसरी है समर्था नाथ सांद्रा हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा संभोग इच्छा निदान रथ साधारणी मता जहां कृष्ण का दर्शन करके पहले परम्परा में आनंदित होली अपना सुख ले लिया फिर मन में विचार किया कि ये युवक मुझे कितना सुख दे रहा है मैं भी इसको सुख दू तब सेवा की भावना आई पहले अपने हिस्से का सुख अपनी जेब में रखा फिर बदले में कृष्ण की सेवा करना चाहा उसका नाम है साधारण रहती पहले अपना स्वार्थ लिया फिर साधारण रति में कृष्ण को सुख दे रही समझे साप नीति वहां है जैसे रुक्मणी जी में कि हम कृष्ण की विवाहिता पत्नी हैं इसलिए इनसे सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार भी है साथ के साथ में सेवा भी करें तो जहां इच्छा और कृष्ण सेवा दोनों मिलाकर के वर्णन की जाए उसका नाम है समंजसारथी समर्थारति वो है जहां अपने सुख की कहीं भावना है ही नहीं केवल प्यारे को कैसे सुख दिया जाए प्यारे की सेवा की जाए उसका नाम है समर्थारति वो ब्रज में प्राप्त है निज सुख की कामना काम का स्पर्श नहीं है पूरी रासलीला में श्याम सुंदर को सुख देने की एकमात्र प्रवृत्ति जहां प्राप्त है वो है समर्था श्री श्याम ने कुब्जा को साधारण रति की अधिकारिणी बनाई दूसरे दिन आप जो कंस के रंग रंगमंच पर पहुंचे वहां पर आपके रूप का दर्शन करने वाले दस प्रकार के दर्शक हैं उनमें बारह रसों का आपने दर्शन कराया जाकि जैसी भावना उसने प्रभु की मूर्ति का वैसा ही दर्शन किया मल्ला नाम अश्न श्रीराम स्मरु मूर्तिमान श्री कृष्ण ने पहले कुबलिया का वध किया और फिर सबको बारह रसों की अनुभूति कराते हुए आप विराजमान हुए जितने भी मथुरावासी वे सब श्री राम कृष्ण की जय जय जयकार कर रहे हैं जहाँ जय जयकार कर रहे हैं उस समय चारू बोला बोले कृष्ण मामा जी ने तुमको बड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया है हम तुम दोनों राजा के सेवक हैं हम राजा का मनोरंजन करें तुम्हारी मेरे साथ में कुश्ती होगी मुष्टिक की बलदाऊ जी के साथ में कुश्ती होगी श्री कृष्ण बोले तुम्हारे साथ में हमारी कुश्ती अरे हैवी वेट को फैदर वेट के साथ में मिलाओ ये कहाँ की कुस्ती है हमारे बराबर का कोई पहलवान मिले उससे कुश्ती लड़ने के लिए हम तैयार हैं चारु बोला कृष्ण क्या बात करता है न बालो न किशोरस किशोर स्तम बलश्च बलनाम बजा न तो तुम बालक हो न बलदाव कोई बालक है तुम तो बलवानों में भी पर बलवान हो सामने प्रत्यक्ष में दिख रहा है तुमने कोवलिया पीठ हाथी को पछाड़ दिया उसको मार करके आ रहे हो कंधे के ऊपर हाथी दांत रखे हुए हैं तुम कोई अपने आप को बालक समझते हो आप बोले भैया घर से कोई सौगंध खा करके थोड़ी चले हैं आप खंब ठोक करके जो अखाड़े में कूदे जो खंब ठोका एक दस्ती दुदस्ती रूमदस्ती हट के, छूट कर के, आगे बढ़कर के पीछे हट कर के, गिर कर के, गिरा के, झपट के, जितने भी कुश्ती के भेद हैं उन सबों को प्रस्तुत करते हुए जब युद्ध कर रहे हैं आपने देखा कि मल्ल विद्या का मल्ल शास्त्र का एक नियम है कि वहां पर प्रतिपक्षी पहलवान को नीचे गिरा करके चित्त कर देना यही युद्ध की समाप्ति है प्रतिस्पर्धा की समाप्ति है परंतु यहाँ प्रतिस्पर्धा की समाप्ति नहीं हो रही है यहाँ पर तो ये मल्ल विद्या का जो पवित्र नियम है उसका उल्लंघन करके यहाँ तो हिंसा की प्रवृत्ति विराजमान है श्री कृष्ण उस समय दंड देना चाह रहे हैं कि भाई फाउल खेलोगे तो फिर दंड मिलेगा और उस स्थिति में श्री कृष्ण ने चारुड़ जो है उसके हाथ को पकड़ करके धोबी पछाड़ दे मारा बलदाऊ जी तो हथेली जमा करके बैठ गए मुश्किल जब सब प्रकार से भी सब कौन से युद्ध युद्ध करते हुए भी कुश्ती लड़ने में समर्थ नहीं हुआ यह तो मुक्का बांधने लगा बल्दाउज युद्ध के, के नियम के विरुद्ध है और यदि मल्लश विद्या के नियम के प्रतिकूल आचरण किया गया यदि तो अपराध है पाप है और पापी को दंड दिया जाएगा बलदाउज ने एक खींच करके चाटा मारा मुख से रक्त पटकते हुए मर करके धराम मुस्टिक गिरा है सारे सखा तो आखारे में कूद गए बलदाऊ जी को बल्लियों ले हैं। सब ने, सखा रहे हैं। दादा ने ये जो अभी-अभी को मारा इस इस का का नाम नाम क्या है है कह रहे हैं भैया धोबी है कंस के जितने भी साथी भी आए आप तो नृत्य कर रहे हैं आपने लगाई जो छलांग कंस के मंच के ऊपर बैठे कंस करा ए है एह दूरहट दूरहट और आप कह रहे हैं मामा जी इतने दिन में भाजा आया है मैं तो आपके गले लगूंगा और कंस कृष्ण को दूर हटाना चाहे जिनकी एक झलक हृदय में पाने के लिए योगी कंध कितने तरसते हैं पंत झलक नहीं आती है आज कृष्ण उनका आलिंगन करना चाहे और कंस उनसे दूर भग रहा है आपने कंस की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़ करके ऊंचे मंच से कंस को नीचे फेंका तो लौकी का भार लेकर के धम कूद पड़े हैं कंस मारा गया बोलो कंसारे भगवान की जय इसकी रानियों को आपने धैर्य प्रदान किया कंस का संस्कार किया है श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण राम दोनों के दोनों देव की बसदेव के पास में गई देव की बसदेव जो हैं उनको आपने बंधन मुक्त किया है और उग्रसेन के पास में जाकर के बोले बोले नाना जी हमारा जन्म हुआ है वृष्णि वंश में आपका जन्म हुआ है भोज वंश में हमारे पूर्व जयाते महाराज उनकी एक मर्यादा चली जा रही है चली आ रही है कि हमारे वंश में छोटे भाई का जो वंश है वो राज्य गद्दी के ऊपर बैठता है प्रधान गद्दी के ऊपर इसलिए हम राज्य गद्दी पे नहीं बैठेंगे आप ही राज्य गद्दी पे बैठो ऐसा कहकर के बहंगा बना करके चतुर्श्रोमणी ने श्री स्वयं राज्य से अपने आप को अलग हटा लिया और कंस को उग्रसेन को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया है नंद बाबा को आपने विदा किया इधर श्री तीन महीने पश्चात श्री कृष्ण उनका यज्ञोपवी संस्कार हुआ यज्ञोपवी संस्कार में श्री नंद बाबा भी सम्मिलित हुए कृष्ण ने ये कहीं प्रसिद्धि कर दी कि हमको गायत्री मंत्र मिला है हम गायत्री मंत्र का आपको चरण करेंगे नंद बाबा विचार कर रहे हैं हाँ बेटा बिल्कुल सही है यहाँ अभी अभी तख्ता पलट हुआ है न जाने कितने लोग तुम्हारे विरोधी भी हैं छिपे हुए राजनीति में पता नहीं लग रहा है इसलिए बालकों के पास में मंत्र शक्ति जरूर आ जानी चाहिए गायत्री मंत्र का परस्चरण कर लो अच्छी बात है मंत्र शक्ति अब तुम जब करोगे कहीं 24 लाख जब करना है तो बहुत देर लगेगी तो हम बैठकर के क्या करेंगे यहाँ तोड़ेंगे क्या हमारे घर में खाने के लिए बहुत है ऐसा कहकर के नंद कृष्ण आप उज्जैनी नगरी पर हारे और वहां संदीप ऋषि उनके पास में चौसठ दिनों में आपने चौसठ कलाओं के सहित चौदह जो विद्याएं हैं उनको सीख लिया है सब विद्याओं को सीख करके गुरुजी से बोले बोले गुरुजी हमारी विद्या पूरी हो गई बेटा हो तुमको कितने दिन हुए यहां आए बोले दो महीना दो चार दिन ऊपर ब्राह्मण तो आश्चर्य में पड़ गया कि एक विद्या पढ़ते पढ़ते ही उम्र बीत जाती है <coughs> परंतु उसमें पारंगतता प्राप्त नहीं होती जिसने चौसठ दिनों में चौसठ विद्या पढ़ ली है उसका क्या कहना कहीं ईश्वर तो नहीं हैं है परीक्षा करने के लिए कहा हमारा जो बालक पुत्र समुद्र में डूब गया था उस बालक को ले आओ श्री कृष्ण समुद्र के पास में गए समुद्र बोला महाराज मैंने आपके बालक का हरण नहीं किया है मेरे भीतर एक असुर है शंखासुर आपने शंखासुर का वध किया पंचजन्य का और पांचजन्य जो शंख है उसको लेकर के सीधे यमधन राज के लोक में पहुंचे बोले पेट में तो मिला नहीं पंचजन के होगा तो यमधन राज को जरूर पता होगा सो जब यमधन राज के पास में पहुंचे श्री यमधनराज उस समय ये ही कह रहे हैं बोले महाराज के बंधन से बालक स्वयं यहां आया होगा ये दिखा रहे हैं कि भगवत भक्ति के द्वारा केवल संचित और क्रियमाण ही नहीं बल्कि प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति हो जाती है उस समय सारे कर्मों से निवृत्त होकर के वैसे के वैसे गुरु के बालक को ला करके दीप नि ऋषि को आपने प्रदान किया है सादीप ऋषि को श्री कृष्ण ने प्रदान किया श्री सांदीप ने ऋषि बोले कि बेटा जैसी विद्या तुमने गुरुदक्षिणा दी ऐसी और कौन गुरुदक्षिणा देगा आनंद पूर्वक आप मथुरा लौट करके पधारे इधर वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्त श्री यादवों के बीच में वृष्णि वंश सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवत भक्त उनमें भी प्रवर उनमें भी श्री कृष्ण के परम श्रेष्ठ प्रवर माने श्रेष्ठ गोत्र गोत्र के बीच में प्रवर प्रवर जो है माने जो जो श्रेष्ठ हुए पित्र प्रवर या पंचम प्रवर वाशिष्ठ मित्र कौडंग इत्यादि जैसे हैं तो वो प्रवर जो है वो प्रवर प्रधान तो पहले तो वृष्णिवंश फिर उसमें भी प्रवर श्रेष्ठ प्रवर और श्रेष्ठ प्रवर में भी फिर श्री कृष्ण के मंत्री मंत्री होते हुए कृष्ण के प्यारे उसमें भी सखा फिर बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य परम बुद्धिमान नामी है वो वो उद्धव माने उत्सव रूप जो होकर के विराजमान ये इतनी प्रशंसा की जा रही है काय के लिए कि ऐसा अपने युग का सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर वो जब गोपियों की वंदना करेगा तो इससे पता लगता है गोपी क्या वस्तु है जो गोपियों की मेहमान में उसका विनियोग हो रहा है उद्धव बुद्ध सप्तमान श्री कृष्ण मथुरा में एक दिन बैठे हैं आप पूर्व दिशा की खिड़की खोलें यमुना जी के पल्ली पार के यमुना बाग के बगीचों की जो झोंकन झुमन देख रहे हैं आपको तो वृक्ष की स्मृति हो आई सो आंखों में आंसू आ गए श्री कृष्ण उनकी आंखों में आंसू देख के कहीं से पूछते पूछते श्री उद्धव जी चले आए बोल हें? आपकी आंखों में आंसू ऐसा कौन सा प्रेमी प्रकार है आप बोलो उद्धव बहुत अच्छे समय पे आया मेरी ये पत्र का ले जा मेरी गोपी को दे जाना जान, जान गई कि गोपियों के प्रति श्री श्याम सुंदर के हृदय में परम परमस्वीया भाव ही विराजमान है परम अंतरंग होकर के ये भाव इनके हृदय में विराजमान है श्री उद्धव मन में विचार करें कृष्ण से कह रहे हैं बोल माए पत्र की क्या जरूरत है बोले नहीं तेरी सामर्थ्य नहीं है जो तू यो समझा दे ये पत्रकारा से ही काम चलेगा उस समय श्री उद्धव पत्रिका लेकर के ब्रिज में आए ब्रिज के अपूर्व चिन्मय स्वरूप का एक बार कृष्ण ने आस्वादन कराया अप्रकट वृंदावन उसके रसात्मक स्वरूप का आत्मक स्वरूप का वर्णन किया है जहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं वे सब श्रृंगार धारण करके स्वलंकृता भर गोपी भी गोपिराजितम सुविराजित वृंदावन विराजमान हैं जहाँ वासता गैयाओं के इसलिए बैल आपस में युद्ध कर रहे हैं दोहिंडी लाना बछड़ा पकड़ना ये दूध संभाल ऐसे जहां पर मधुर वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं सारा ब्रिज अलंकृत हो करके धूपई दीप माल्यश्च गोपावासय मनोरमई विराजमान है तो ये जितना भी वर्णन है ये संयोग ब्रज का वर्णन नित्य विहार का वर्णन जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया वैसे ही व्यत्मक ब्रज का दर्शन किया जहां जाले लटक रहे हैं बाबा पहले से ज्यादा वृद्ध दिख रहे हैं यशोदा जी तो बिल्कुल जड़ बनी हुई बैठी हैं ऊध ऊधो कहकर के श्री नंदबावा ने उद्धव को अपने हृदय से लगाया श्री उद्धव से पूछ रहे हैं मथुरा में द्वारा वसुदेव जी कुशल तो हैं कन्हैया कभी हमारी याद करता है कि नहीं प्रेमी को जब ये पता लग जाए कि मेरी याद की जाती है उसे बड़ा संतोष मिलता है ये एक विरह का मनोविज्ञान है कि उसमें जैसे मैं उसके व्योग में व्याकुल वो भी मेरे व्योग में व्याकुल है यह बात बड़ी धैर्य देने वाली होती है श्री कृष्ण के मधुर प्रसंग को करते करते वो रात्रि क्षण सभी की न जाने कब व्यतीत हो गई है पता ही नहीं लगा प्रातः काल उत्पन्न होने पर उदित होने पर श्री उद्धव यमुना जी स्नान करने के लिए गए गोपियों ने जब नंद भवन के आगे सोने की साज का सुंदर रथ देखा सब आश्चर्यचकित होकर कह रही है हैं कि हैं यह रथ किसका है इतने में उद्धव को आते हुए देख करके सब उठ घेर करके खड़ी हो गई हैं आए मनभावन के ऊधो के आवन की सुधि सुधी ब्रिजगावन में पावन जबे लगी कहे रत्ना कर गुवारन के झोर झोर दौर दौर नंद पौर आवन तबे लगी उज़के उज़के के उजके के पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी हम कौन लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहन सवे लगी उसमें सब गोपी श्री उद्धव से पूछ रही हैं श्री गोपियों ने उद्धव ने उस समय सबको धैर्य प्रदान किया गोपी टेढ़े वचन कह रही हैं यही कह रही हैं कि उद्धव हमको ज्ञान उपदेश दे रहे हो ये बताओ ब्रह्मदूत कहधो कृष्ण दूत है पधारे आप ब्रह्म के दूत बन करके आए हो कि कृष्ण के दूत बन करके आए हो धारे मत फेरन ब्रज बिन की कह रत्ना कर प्रीत रीत जानो नहीं लीनी धार धारान भावना अनारि की यह अनाड़ी पने के काम को मत कहो हम विणियों को तो विरह शांत करने का उद्देश्य देना चाहिए हमको मोबदेश देने से काम नहीं चलेगा नहीं चलेगा मानो हम कान ब्रह्म में एक ही कहो जो तुम तहु नहीं भावे हमें भावना अन्यारी की मानो के एक हैं तो अद्वैत की भावना हमको अच्छी नहीं लगती है जय है बन बिगर न बारिदता बारिद की बुधता बिलयी है बुध विवश बिचारी समुद्र में मिल जाएगी समुद्र का तो कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं परंतु बिचारी बुध अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठेगी अपनी बुद्धता से भी समाप्त हो जाएगी इसलिए हम ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहती हैं हम तो कृषि के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं अन्यों को ज्ञान तो भी था इनमें श्री विश्वानंदनी यूथेश्वरी वे शिंदुकुन्य मंदिर में विराजमान थी इतने में ही किसी भोरे को उड़ते हुए आते हुए देखा उस भौरी को प्यारे का दूत समझ करके ये चित्र जल्प वचन कहने लगी दस प्रकार के जल्प उनका प्रयोग किया प्रजल्प परिजल्प विजल्प उजल संजल्प अवजल्प अभिजल्प आजल्प प्रतिजल्प सुजल्प ये दस प्रकार के जो वचन हैं उन दस प्रकार के वचनों का ये प्रयागरण श्री जो उस समय प्रयोग करने लगी भोड़े से कह रही है अरे मधु अरे छलिया के बंधु हमारे चरणों को मत मत मच्छू अरे हमको मनाने के लिए आया है और हमारी सोतों की कुछ कुमकुम -कुम को अपनी मुझ पर धारण करके आया है तू श्याम की माला के ऊपर बैठा होगा श्याम ने पहले प्रिया का पर्रम्हण किया होगा प्रिया की कुमकुम लग गई उनकी माला पर उस माला पर बैठा है तू तेरी मूछ में भी वही कुमकुम लग रही है तो हमको मनाने आए और हमारी सौतों की कुछ कुमकुम को अपने स्मशनों में धारण करके आए ये कहाँ का न्याय है अरे अकुशल जैसे तेरा स्वामी अकुशल ऐसे तू भी अकुशल है एक बात वो अधर सुधा का पान करके चला गया हमको तो आश्चर्य है वो लक्ष्मी उनकी सेवा कैसे करती है कभी लक्ष्मी हमारे पास में आए तब हम उससे कहें कि वो प्रीति करने लायक नहीं है उसके सारे एक एक नस हमको पता है उसके सारे दोष हमको पता है हम लक्ष्मी के सामने उन गुणों का गायन करेंगे अरे डेढ़ पशु क्यों हमारे चरणों में गिर रहा है कोई दो पैर वाला हो उसको समझाया जा सकता है चार पैर वाला हो उसको भी चाबुक से बश में किया जा सकता है परंतु तू तो, तो किमी बहुत सडंग रहे अरे भोरा तू तो छह पैर वाला है डेढ़ पशु है तुझे समझाना तो बड़ा कठिन है हमने ये निर्णय कर लिया है कि हम शाम के साथ में प्रीति नहीं करेंगे तो जितने भी काले हुए सबके साथ धोखेबाज हुए बोले कैसे बोले कोई एक त्रेता में एक काले हुए दो भाइयों की लड़ाई एक भाई को गले लगा लिया दूसरे भाई को पेड़ों के पीछे छिपकर के बाढ़ मार दिया एक रूप सी इनके रूप को देख करके मोहित हुई अपने छोटे भाई से कहकर के उसके नाक कान और काट ली बोले वे तो क्षत्रिय थे उनमें कठिन चतुता हो सकती है बोले रहने दे रहने दे उनने ब्राह्मण बनकर के ही कौन सा अच्छा काम किया एक काले पहले कभी सतयुग में हुए किसी दाता के घर पे गए कि हम अपने पैर से नाप करके तीन पाम पृथ्वी लेंगे परंतु चरण दिखाई कोई और जब नापने बैठे तो जाने कौन से चरण प्रकट हो गए उसके सारे राज्य को दो दग में ही नाप लिया अतः सारे काले धो बाद भोरा हम अपने केशों में केशर पोत लेंगे नैनों में काजल धारण नहीं करेंगे अपने आभूषणों में जरे हुए जो भी नीलम के रत्न हैं, उनको नोच नोच करके निकाल करके फेंक देंगी शाम कंचुकी धारण नहीं करेंगी मस्तक के ऊपर शाम बिंदु धारण नहीं करेंगी, काले के साथ में कभी भेड़ेंगी नहीं बोले महाराणी कह तो रही हो कि का काले का कभी नाम नहीं लूंगी परंतु तो जब से आया, आया हूं तब से कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं है बोले तू कहे सच दुस्तेजस्तक कथार्थ है उसकी कथा छोड़ना बड़ा कठिन हो रहा है उसकी कथा छोड़ते हुए नहीं बढ़ता है परंतु तो अब यहां पर रहने की जरूरत नहीं है भंडताम अन्य वार्ता यदि संसार की तेरे पास में कोई कहानी हो तो उसको यहां सुना कृष्ण की कथा यहाँ हमारे सामने मत करना कोई दूसरी कहानियां नहीं रही है क्या भंडताम अन्य वार्ता अन्य वार्ता को कर उद्धव आश्चर्यचकित हैं कि कृष्ण की स्फूर्ति हो जाए इसके लिए योगी कितने प्रयत्नशील होते हैं परंतु इनको देखो कि ये कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहती हैं, परंतु कृष्ण की चर्चा छूट नहीं रही दूर हटाना चाहती हैं, फिर भी कृष्ण की चर्चा दूर नहीं हो रही भोरा उड़ करके चला गया इनमें कल अंतरता अवस्था उत्पन्न हो उस समय कह रही हैं कि हाँ, प्यारे ने दूत भेजा मैंने उससे कुशल भी नहीं पूछी अब दूत आए तो कम से कम कुशल तो पूछ लू इतने भोले को दोबारा आते हुए जो देखा, उठकर के खड़ी हो गई और कह रही हैं प्रिय सख पुनर आगा प्रे के अरे प्यारे के सखा तेरा स्वागत है एक बात बता अपने आप आया है कि तेरे मालिक ने तुझे भेजा फिर से वो टेड़ा फिर मन ने बिचाराय हाय हाय जैसे तैसे तो प्यारे का दूत आया कहीं रूठ करके न चला जाए हाथ जोड़ करके करी मेरी बात सुन जा बात सुन जा चले मत जाना अपिवत मधुपुरी हम आर्यपुत्रोध नास्ते मधुपुरी में आर्यपुत्र कुशलपूर्वक तो हैं उद्धव जी बड़ी भारी ज्ञान की पोथरी लेकर के आए परंतु प्रेम बजाई ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाए और ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपी के बोल ऐसे गोपियों के प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुन कर के उद्धव उस समय आनंदित होकर के विराजमान हुए हैं परम परम आनंदित होकर के ये विराजमान हुए श्री कृष्ण की पत्रिकाएँ दी और मानो उसमें जो मूल अर्थ है उसको गोपिकाग्र ने जब सुना तो आनंदित हुई कि हे hey गोपी गो आपसे सर्वात्मना मेरा व्योग नहीं है आप जब जब भी मेरा स्मरण करती हो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता हूँ श्री उद्धम जी एक दिन आए के लिए आए थे परंतु ब्रिजवासियों के प्रेम को देख करके कोई कहता है छह महीने सनातन गोस्वामी वर्णन किया ग्यारह महीने ब्रिज में रहे तो छह श्लोकों में श्री गोपिका गण की महिमा का गायन करते हुए बोले एकता परम तुम गोप बद गोविंद निखलात्म ये गोपिका परम परम धन्य है जिनका कृष्ण में अपूर्व भाव जुड़ा हुआ है आसाम हो चरण जुश्याम हम स्याम गोपियों की वंदना कर रहे हैं कि अहो तो पे अचरा पसार मांगो जनम जनम दीजोसी घरि घरी घरी घनश्यामेर हसबो दधि के दान मिश्र ब्रज की बीथन में झोरने अंग अंग को कौ चीत स्वामी गिरधरनशी विठल शरद की रेन रस रास को बिलसबो अहो विधना तोपे अचरा पसार मागो जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसव बंदना कर रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु नंद ब्रज की गोपियों की बात तो बड़ी दूर जो जमादार नहीं है उसकी चरण रज की भी हम वंदना कर रहे हैं ब्रज स्त्रीणाम स्त्री शब्द का प्रयोग किया गोपी शब्द का प्रयोग नहीं पाद, कहा। पाद रेणु नहीं पाद रेणुम एक वचन का प्रयोग किया कि एक रेणु की वंदना करने के लिए बैठे तब भी पार नहीं पा सकते हैं ऐसे बंदना करते हुए ब्रजरज को माथे के ऊपर धारण करके शोध पधारे लोभ तो उत्पन्न हुआ है केवल लोभ उत्पन्न होने से काम नहीं चले रागानों का भक्ति के चार सोपान हैं पहला सोपान है लोभ दूसरा है आनगत्य तीसरा है कृपा और चौथा है स्वरूप तो यहां लोभ और अन्य दो तो है परंतु तो अभी गोपिका की पूर्ण कृपा नहीं मिली है और स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए उद्धव विधि के सेवक ही कहलाई आधे ब्रजवासी हैं अभी पूर्ण ब्रजवासी नहीं है पूर्ण ब्रज भाव जो है वह इनमें प्राप्त नहीं हुआ है आपने कुब्जा के ऊपर इस प्रकार अस्थि और प्राप्ति कंस की दोनों महेशी ये अपने पिता के पास में पीहर गई और वहां रोई हैं कि हमारे वैधब्य का कारण कृष्ण हैं जरासंध ने तेईस अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण कर लिया कृष्ण के पास में बारह के पास में थी उसमें तेईस अक्षर सबसे बड़ा राजा श्री बलदाऊ जी ने जरासंध को पराजित किया कम सेना होने पर भी पराजित किया क्योंकि मिलिट्री साइंस का एक सामान्य नियम है कि युद्ध वह जो आक्रमण करता है उसके पास में ज़्यादा शक्ति चाहिए जो सुरक्षा कर रहा है उसके पास में कम शक्ति चाहिए तब भी वो काम चला सकता है तो कृष्ण किले के, के भीतर है इसलिए कृष्ण ने अपना काम चला लिया और जरासंध को आपने सत्रह बार पराजित किया अठारहवें नियम युद्ध के लिए जरासंध ने जिससे मैं आक्रमण किया है इधर कालीवन भी मथुरा के ऊपर चढ़ाया काली बरदान प्राप्त था कि किसी यादव से तेरी पराजय नहीं होगी मृत्यु नहीं होगी वरदान प्राप्त था अब श्री कृष्ण ब्राह्मणों के किसी वरदान को उस वरदान को कहीं रक्षित करना चाहते हैं इसलिए आप युद्ध भूमि छोड़ करके भागे और कालीवन को भगा करके के धौलपुर के पास में जो मुचकुंदेश्वर है वहाँ ले गए और आप छिप गए हैं मुचकुंद की गुफा में वहाँ पर स्वयं तो छिप गए और अपना दुपट्टा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया कालियावन आया बोले लो हमको इतनी दूर दौड़ा करके लाया है और आप यहाँ चैन पु चैन से सो रहा है So, जो लात मारी मुचकुंद जागे इनके नेत्रों से ज्योति निकली काली अवन भस्म हो गया श्री मुचकुंद को यह वरदान प्राप्त था कि जो तुमको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा इन्होंने देवताओं की बहुत दिन तक सेवा की देवता बोले तुम वरदान मांगो इन्होंने वरदान मांगा कि मुझे मोक्ष दे दो बोले मोक्ष तो नहीं दे सकते हैं तो इन्होंने कहा मोक्ष से मिलती जुलती कोई चीज दे दो बोले हम तुमको नींद दे रहे हैं बहुत दिन से हम सोए नहीं हैं तुमको नींद दे रहे हैं गहरी नींद जो तुमको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा तो जहां अहमित चक प्रसुक्त अहंकार तक सो जाए उस सु को इन्होंने मारा जब कालियावन भस्म हो गया है श्री कृष्ण ने दर्शन दिए इनके तो आंखों में तिल मिला आ गए बोले महाराज आप कौन हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने तुम कौन हो बोले मैं मुचकुंद का मुचकुंद हूँ महाराज मैंने बहुत दिनों तक देवाओं देवताओं की आराधना की और उनके द्वारा मुझे नींद मिली आप भी अपने चरित्र का मेरे सामने वर्णन करो भगवान हंसे बोले मुझकुंद तुम्हारा एक नाम था एक गोत्र था तुमने बता दिया कि मैं मानधाता का पुत्र हूं यौनाशु का यौनाश उनका आत्मज हूं यौनाशु के वंश में मेरा जन्म हुआ है मैं अपना कौन सा नाम बताऊं भगवान बोले मुचकुंद तुम्हारे मुचकुंद कह रहे हैं बोले महाराज आपके दो चार नाम हैं क्या बोले दो चार होते तब भी बता देता सामर्थ्य हो पृथ्वी के रेणु आकाश के तारे गिन सकता है परंतु मेरे नाम रूप गुण का पार नहीं पा सकता है परंतु इस समय मैंने वासुदेव जी के यहाँ पर अवतार धारण किया है इसलिए सब मुझे वासुदेव वासुदेव कहते हैं जानवे चरणों में प्रणाम की जिसके ऊपर आप कृपा करना चाहते हो उसे किसी संत का संग प्राप्त हो जाता है और जब संत का संग प्राप्त होता है तब अवश्य ही ठाकुर की एक ने एक दिन कृपा होती है ये जो चौथे प्रकार की अत्योक्ति है उस अत्योक्ति अच्छो, का लक्षण है जहां पर कारण इतना सुनिश्चित है कि कार्य होगा ही होगा तो कार्य कारण से पहले कार्य का वर्णन कर दिया जाए वहां पर हाइपरबुल होता है अक्षोक्ति अलंकार होता है तो ये चौथे प्रकार की जो जोशोक्ति अशोक्ति है उसको यहां पर दिखाया गया श्री मुचकुंद बोले महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं मुझे आप युद्ध करने की मैं नियुक्त करें जरासंध के साथ में युद्ध करूं श्री कृष्ण मन में विचार करें ये तो इतने बलवान हैं कि जरासंध जैसों को हाथ से मसल करके समाप्त कर देंगे मेरी की लीला की स्वरसता नहीं रहेगी इसलिए आपने जानबूझकर के करके को ताल दिया और कहा तुमने इस जन्म में बहुत से जीवों को मारा है जीव हिंसा की है क्षत्रिय होकर के इसलिए इस जन्म में मेरी कृपा नहीं मिलेगी आगे के जन्म में तुम ब्राह्मण होकर के उत्पन्न होगे तब मेरी कृपा प्राप्त होगी साब धोखेबाजी चक्कर में मत आना केवल ठाकुर ने बहाना मात्र बनाया अन्यथा जहां भगवत भक्ति है वहां पर यह क्या होता है कि तुमने जीव हिंसा की ये किया वो किया ये खाया वो खाया ये सब तो केवल कहने की चीज है इनका भक्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं भोजन का स्थान का काल का वेश का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं भजन प्राप्ति में कृष्ण प्राप्ति में ये उपयोगी तो हैं, जैसे बाबा जी वेश धारण किया बेरक्त हो गए तो भजन में उपयोगी है पर तो बेश धारण करने से कृष्ण मिल जाएंगे सुबह नहीं उत्तरायण आया कि एकाशी तिथि आई यह ठीक है तिथि का कहीं सीधा सीधा संबंध नहीं है कृष्ण प्राप्ति के साथ में कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध है भजन का जिसने भजन किया है उसे कृष्ण प्राप्ति होगी उत्तरायण है कि दक्षिणायण है कि काशी है कि कोई दूसरा स्थान है इससे देश काल पात्र इनका कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं ये ठाकुर तो ऐसे ही कभी कभी धोखेबाजी भी करते हैं तो ये केवल टालने के लिए लीला के स्वारस्य के लिए आपने मुचकुंद को अपने पास में रखा नहीं वैश्य श्री मुचकुंद जैसा मैं पथारे दूसरे जन्म में नरसी मेहता की जय नरसी मेहता होकर के प्रकट हुए तब श्री कृष्ण भक्ति जिन्होंने गुर्जर देश में भी अपूर्व से कृष्ण भक्ति भर दी और गुर्जर ने जीर्णताम गता जहाँ गुर्जर देश में भक्ति जीर्ण हो गई थी वहां तो नरसी मेहता के प्रकट होने के बाद में गुर्जर देश भक्ति से गुजरात पूरा का पूरा भक्ति से भर गया ऐसी श्री नरसिंह मेहता की महिमा रही मुचकुंड की ऐसी महिमा रही श्री कृष्ण लौट करके आए इन्होंने श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना को पराजित किया इतने में ही मुचकुंड की इसकी जो कालियावन की जो सेना थी उसको पराजित किया और धन लेकर के जो आप द्वारका जा रहे थे इतने में ही आ गया आप मन में विचार जरा कि सदा जीतते हैं एक बार हार करके भी तो देखें सो आप युद्ध भूमि छोड़ करके, जो भागे आपका नाम रणछोड़ पड़ गया बोलो रणछोड़ भगवान की जय द्वारका में जाकर के श्री द्वारका नाथ विराजमान हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं विवाह लीला का गायन करने की इच्छा हो गई सो कह रहे हैं राजा सी भीष्म को नाम हो विदर्भा महान बोले विदर्भ देश के भीष्मक नाम करके राजा इनकी पांच पुत्र उत्पन्न हुए एक कन्या रुक्मणी श्री रुक्मणी जी ने नारद जी के द्वारा कृष्ण के गुणों को सुना ये निर्णय कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण चंद्र के साथ में ही करूँगी श्री नारद जी भी कृष्ण के पास में पहुंच गए श्री कृष्ण ने बड़ा स्वागत किया श्री कृष्ण नारद से नारद जी कह रहे हैं बोले महाराज द्वारका में यो सोतम सोट बैठे रहोगे कि ब्याह ब्याह करने का भी कोई विचार किया है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कोई योग्य कन्या मिलेगी तो अवश्य विवाह करेंगे बोल मारे आपके लायक बड़ी सुंदर कन्या देख करके आए हैं विदर्भेश की राजकन्या नारद जी ने मध्यस्थता करके श्री कृष्ण और रुक्मणी इन दोनों के विवाह का सुनिश्चय कर दिया है मध्यस्थ करके। एक दिन श्री रुक्मणी जी उनका विवाह रुक्मी अपने मित्र शिषपाल के साथ में करना चाह रहा था ये बोला देखो जी मैं ग्वालिया का साला नहीं बनूंगा मैं तो अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिषपाल के संग में करना करना चाहता हूं अब बड़े बेटा की बात नहीं माने तो काम चले नहीं भीषमक राजा को पुत्र के सामने हां करनी पड़ी ये जगत की रीति है नि संतान से सब हारते हैं तो अंत में रुक्मि के आग्रह को देख करके कही कहीं ना कहीं हारना पड़ा स्वीकृति देनी पड़ी और स्वीकृति देकर के जब श्री कृष्ण जब रुक भीष्मा ये बध गए भीष्मा जो हैं उन्होंने रुक्मणी का संबंध शिषपाल के साथ में सुनिश्चित कर दिया है रुक्मणी जी को कुछ पता नहीं एक दिन सारी सहेलियां आनंद पूर्वक खेल रही हैं कह रही हैं जी जी आज तो हम साथ साथ झूल रही हैं मैं जाने किसका भाग्य किसको कहा ले जाए सब ने अपनी अपनी सगाई का वर्णन किया रुक्मणी जी ने भी कहा बोले हम तो बड़ी दूर गई द्वारका सारी सहेलियां कह रही हैं रुकमणी बड़ी भोली हो अभी तक तुम्हारा विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ में सुनिश्चित था परंतु तो अब तुम्हारा विवाह द्वारकाधीश के साथ में नहीं होगा तुम्हारा विवाह होगा चंदेली के राजा शिष्य के साथ जी को तो बड़ा दुख हुआ इन्होंने घर में आकर के केवाड़ बंद किए एकांत में एक पत्र का लिखी इनके यहां पर सुनंद नाम करके एक ब्राह्मण आते थे उस ब्राह्मण को वो पत्रिका दी ब्राह्मण तो पत्र का लेकर के चला के चल पांडे तो द्वारका जाऊ गरुण ने ही ब्राह्मण को बुला करके द्वारका में स्थान दे दिया है ब्राह्मण तो जल्दी से उठे मालियों से पूछने लगे बोले माली भैया द्वारका का रास्ता कहाँ है सारे माली बोले कि ब्राह्मण देवता हरि हरि ज्यादा छान है कि कल की खुमार अभी तक नहीं उतरी है अरे द्वारका में आकर के पूछ रहे हो द्वारका का रास्ता कहाँ है तुम तो द्वारकाधीश के महल के बगीचे में ही तो सो रहे हो ब्राह्मण तो जल्दी से था आनंदपुर और द्वारकाधीश के महलों में जो भीतर घुसा ब्राह्मणों के लिए कहीं मना तो है ही नहीं ब्रह्मण्ड देव के घर में जाने के लिए आपने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया है ब्राह्मण ने पत्रिका उस समय दी उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि शुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवताम ते निर्विश्यकर्ण विवर हर तो रूपम दशाम अखिल्थ लाभम तो युता विशत चित्रमपत्रपम में बोले हे भुवन जब से आपके गुणों को सुना है मेरा ये निर्लज मन आपके श्री चरणारंद में ही आसक्त हो गया है कौन सी ऐसी कन्या होगी जो आपके साथ में विवाह करना नहीं चाहेगी महाराज परसों मेरा विवाह होने वाला है आप देवी के मंदिर से मुझे हरण करें इस जन्म में यदि आपकी कृपा नहीं मिली शतजन्म भी से आप सौ जन्म में तो कभी ना कभी कृपा मिलेगी ऐसा कहकर के नीचे लिखा हुआ था आपकी दासी रुक्मणी श्री कृष्ण तो रिझ ब्राह्मण को संग में लेकर के तुरंत ही दारुक को आदेश प्रदान किया रथ के ऊपर विराजमान हो करके दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ जो चले इधर द्वारका में सब जगह ढुलोड़ा मच गया बल कृष्ण कहाँ गए कृष्ण कहाँ गए श्री बलदाऊ जी भैया के स्नेह के कारण अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो करके उस समय निकले भैया के स्नेह में व्याकुल होकर के कृष्ण पहुंचे पहुंचे बलदाऊ जी ने मार्ग में ही कृष्ण को कहीं पकड़ लिया श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले दारूक कोई बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है देखना कौन है दारूक ने जो झाक करके देखा श्री कृष्ण से कह रहे हैं महारे बड़े सरकार का रथ है ताल की ध्वजा शोभा को प्राप्त हो रही है श्री कृष्ण बोले अरे रथ को रथ रह को श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ रोका और रथ रोक करके आप आनंद पूर्वक बलदाऊ जी के पास में आए प्रणाम किया श्री बलदाऊ जी हंसते हुए कह रहे हैं बल कृष्ण ब्याह करने आए एक आध बराती तो साथ में ले आते श्री कृष्ण ल जा रहे हैं बलदाऊ जी कह रहे हैं भैया ठीक है कन्या सुंदर बर है और मात चाहे धनवान और पिता कीर्ति युक्त सुजन चहे और लोग चाहे मिष्ठान रीति है कि कन्या तो क्या देखेगी बड़े सुंदर भर मिले बढ़िया जोड़ी लड़के लड़की आपस में एक दूसरे की शक्ल देखेंगे इतनी अक्कल होती और जाल तो उतना अनुभव तो उनको होता नहीं है नवयुकों में कितना सा अनुभव हो तो कन्या सुंदर बर चाहे मैया से पूछो तो वो कहेगी ना घराना बहुत अच्छा होना चाहिए धनवान होना चाहिए मेरी लड़की को कहीं कोई किसी चीज की कमी नहीं हो अलग से मकान है के नहीं घोड़ा गाड़ी मकान है के नहीं सब बोल सब है और पिता वो चाहेगा ये कि भाई मेरा समझी ऐसा हो कि मेरा भी जरा रोप दोप चले किसी से कह सकूं हमारे समझी वहां के मिनिस्टर हैं, वहां के सीएम हैं, जरा सा अपना रोब बढ़े पंथ बरातियों को कोई मतलब नहीं कि लड़की कानी है कि भेड़ी है क्या दिया क्या नहीं दिया उनको तो चाहिए केवल मिठाई तो लोग तो भैया हम तो लड़ुआ खा लेते और क्या है हमको भी साथ में ले आते श्री कृष्ण लजा रहे हैं बोले तो नहीं दादा यूं बस स्वयं बट देखने के लिए चले आए हैं बोले नाना मैं तो अपने साथ में सेना लेकर जरूरत पड़ गई तो भिड़ जाएंगे रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ ही होना चाहिए दूसरे दिन श्री रुक्मणी जी देवी के मंदिर में जा रही है ध्यान कर रही है देवा का देवी के मंदिर में देवी की पूजन की देवी के मंदिर में वल्लवाचार्य जी ने वर्णन किया सुबोधी में कि देवी के मंदिर में शिवजी का शिवजी तो होते ही हैं तो उमा महेश्वर दोनों के दोनों गंगोर प्रकट हो गए साक्षात उमा महेश्वर दोनों के दोनों प्रकट हो गए और तीन मिनट के भीतर ही पूरी विधि पूर्वक वागदान से लेकर के चतुर्थी हवन तक पूरी की पूरी विधि उसको शिव पार्वती ने संपादित करा दी। अब आ गया बड़ी पठौनी का समय उस समय जितनी भी ब्राह्मणी ब्राह्मणियों ने को श्री रुक्मणी जी ने सुहाद पिटारी प्रदान की ब्राह्मणियों ने आशीर्वाद में सुहाद पिटारी में से शेषम युज आशीषहा दो दो चावल श्री रुक्मणी जी की झोली में डालते रहे अब ये सौभाग्यवती जानती हैं उस शिष्टाचार को सौभाग्यवती को जिस समय सुहाग पिटादी पी जाए गोद भरी जाए तो वो पात्र को खाली नहीं रखती है अपने पात्र में से ही दो चावल लेकर के वापस गोदी में डाल देती है तो ऐसे शेषम ये आशीषा आशीर्वाद भी श्री रुक्मणी जी ने इनको प्रदान किया श्री रुक्मणी जी को आशीर्वाद सबने प्रदान किया है अब रुक्मणी जी विदा होकर के जो पधारी श्री कृष्ण को भी बुला लिया शिव जी ने हाँ और वहां मंदिर में ही अलक्षित रूप से कृष्ण का विवाह संपादित हो गया अब श्री कृष्ण आकर के बैठ गए अपने रथ में रुक्मणी जी जो देवी के मंदिर के देहरी पर आई अलका वाली ऊंची करके केशों को ऊंचा करके जो देखें कृष्ण हैं कहा सारी सैनिक मूर्छित हो गए उनके रूप माधुरी का दर्शन करके श्री कृष्ण रुकमणी जी में चंद्रावली जी की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं कईोर गोपकन्यास्ता यौन ए राजकन्या का किशोर अवस्था में जो गोपकन्या उनका ही एक्सपेंशन राजकन्या के रूप में किशोर युवा अवस्था में विराजमान है उनकी ही छाया रूपा होकर के सब द्वारका की रानी विराजमान है श्री कृष्ण उनके जो चौ नजरा हुए रुक्मणी जी से पूछ रहे हैं रुक्मणी कितनी देर है रुक्मणी जी बोली बोली मारे महल तो पास आ ही जा रहे हैं आप पूछ रहे हो देर है आप दारुक से बोले बोले दारुक रस आगे बढ़ाओ दारुक बोले महाराज बहुत बढ़िया मौका था और हम चूक गए जी ने अपने घूंघट को ऊंचा किया था केशों को ऊंचा किया था उस समय कुछ देर के लिए पूरी सेना मूर्छित हो गई थी कन्या हरण करने का बड़ा अच्छा अवसर था अब तो सेना जागृत हो गई है श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई हम चुराने के लिए थोड़ी आए हैं हम तो कन्या को जीत करके ले जाएंगे रुक्मणी जी का रथ के पास में जैसे ही श्री कृष्ण का रथ पहुंचा रुक्मणी जी राजा की बेटी हैं रथ के ऊपर बैठना तो जाने ही सारी सहेलियों से बोली लो जी जियो राम राम हम तो चले श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके पट आपने रथ के ऊपर रुक्मणी जी को बैठा लिया और रुक्मणी जी का हरण हो गया बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान रुक्मिणी जी का हरण हो गया है सारे दुष्ट राजा रोकने के लिए आए बलदाऊ जी बोले कि कन्या को चुरा करके नी ले जा रहे हैं कन्या स्वेच्छा से रथ के ऊपर चढ़ी है वह मार्ग निर्देशन कर रही है अब रुक्मणी जी के लिए तो एक एक गली एक एक वहीं की बेटी है सब पता है कि कौन सी सड़क कहां से कहां पर निकलेगी तो ये तो रास्ता बताती हुई चल रही हैं। रुक्मी ने मन में विचार किया कि लो कृष्ण कहीं निकल रहे हैं बलदाव जी केवल हमको डिटेन करना चाहते हैं रोकना चाहते हैं इसलिए श्री बलदाऊ जी तो अन्य दुष्ट राजाओं के साथ में युद्ध कर रहे हैं परंतु तो रुक्मी अपनी बहन को रोकने के लिए सबको छोड़कर के कृष्ण के पीछे लग गया है और कृष्ण जहां जहां रास्ते में बोला कृष्ण मेरी बहन को या तो उतार जाओ या मेरे साथ में युद्ध करो श्री कृष्ण ने उस समय 19 बाणों का एक साथ प्रयोग किया छह बाण रुक्मी के ऊपर मारे आठ बाण चार घोड़ों के ऊपर मारे दो बाण सूत के ऊपर और तीन बाण ध्वजा के ऊपर ये कृष्ण का धामुष् कौशल वो दिखा रहे हैं 19 बारों का एक साथ प्रयोग किया रुक्मी ने अपनी तलवार निकाली आपने अपनी सुतीक्ष तलवार जो निकाली रुक्मी के तलवार को काट दिया है और रुक्मी का सिर मूलने लगे अब जानवर एक तो मूड़ना होता है उस तरह का और एक होता है तलवार का सो कहीं बिलैया रह गई आधी दाढ़ी आधी मूछ कहीं खून निकल आए कहीं बाल रह गए कुरूप करके रुक्मी को रख दिया है श्री बलदाव जी आए उस समय श्री कृष्ण को डांटते हुए बोले बोले कृष्ण धन के मध में ऐसे मतवाला नहीं होना चाहिए रुक्मणी जी से कह रहे हैं रुक्मणी जीव का ये धर्म है कि वह परमात्मा उनके साथ में प्रीति करे देह के साथ में प्रीति मुख्य वस्तु नहीं है परमात्मा के साथ में प्रीति यही जैव धर्म है तुम तबेशा विषमा बुद्धि तुम्हारी विषम बुद्धि है तुम रुक्मी के तो प्राणों की रक्षा करना चाहती हो अपने भाई के और सुषपाल के प्राणों का हरण करने में तुम्हारी कोई भी अनुमति है पूरी तरह से ये उचित नहीं है शत्रु का शत्रु भी शत्रु का जो मित्र है वो भी शत्रु ही होता है शत्रु का शत्रु मित्र होता है तो शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है इसलिए रुक्म को भी दंड मिल रहा है आत्मा से प्रीति करोगी देह से प्रीति या मुख्य वस्तु नहीं है आत्मा ही परम परम उपास्य प्रिय होकर के विराजमान ऐसे रुक्मणी जी को और कृष्ण को दोनों को बल्दाउ ने डांटा रुक्मी को अपने हाथ से खोला रुक्मी ने वही भोजकट नामक पुर की, रचना की और ये वहां विराजमान हुआ है फिर लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया वही नयपुर की इसने रचना की है इधर श्री कृष्ण पधारे श्री भीषमक राजा को निमंत्रण दिया भीष्मा सब वस्तुओं को संग में लेकर के बड़ा भारी दाइजा लेकर के उसमें पधारे श्री रुक्मणि जी का कृष्ण के साथ में कन्यादान पुरस्तर जो प्राजापति विधि है उस प्राजापति विधि के द्वारा श्री रुक्मणि जी का कृष्ण के साथ में विवाह हुआ इसी विवाह महोत्सव में आज का जो कथा प्रसंग है उसे विश्राम प्रदान कर रहे हैं अभी रुक्मणि जी का पूजन होगा रुक्मणि जी का पूजन होकर के सब लोग आनन्दपूर्वक पूजन करें पूजन करने के बाद में कल के कथा प्रसंग के विषय में एक शायद कुछ है ना न हा, हा, सुबह कल सुबह सुबह दस हाँ सुबह से दस बजे से कल कथा है क्योंकि सब लोगों को जाना भी है कहीं उनकी फ्लाइट व्लाइट है संध्या को इसलिए कुछ लोग जाएंगे इसलिए कल कथा का समय परिवर्तित है सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कल कथा का समय परिवर्तित है कल दस बजे से यहाँ कथा होगी दस से साढ़े बारह एक बजे तक जब भी जितना भी समय हो उसके हिसाब से कथा होगी और कल इस कथा प्रसंग को सेवा क्रम को विश्राम प्रदान करेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की